संबोधी के क्षण एटॉक इन बॉम्बे इंडिया डिसकोर्स नंबर थ्री प्रतिभाग की तरफ और मुँह करों की तरफ मुह कर सम्राट तो उससे नहीं, नहीं आया तो तो तो तो था वो तो उसने दीवार की तरफ नीचे बैठा सम्राट पीछे बैठा उसने कहा ये कौन सा धन कृपा करके करिए उसने कहा कि बहुत अनुभव के बाद दीवार की तरफ मुँह करना सम्राट को पूछने का मतलब नहीं उसने कहा आदमियों कि भीड़ में भी मैंने दीवाली देखी और सब बड़ी नाराज क्या तो फिर मैं दिवाल की तरफ मुँह कर अब नहीं होता मन की दिवाली है, दिवाल है आज राजनी अब तो दिवाली है अब दिवाल तो कोई बात नहीं लेकिन आज भी जब दीवाल की तरह नारूज है तब तो बड़ा होता कष्टी पर दीवार की तरफ मुँह के ही होता उस सम्राट के साथ मैं तुम दया तो करके एक तरफ मुँह में बड़ा नाराज हो क्यूँकी आदमी को दीवार मानने में कष्ट और भीड़ तो बिल्कुल ही दीवार है वहां कोई है ही नहीं जो आपको सुन रहा है समझ रहा है जो आपसे जुड़ रहा है और आप किससे बोल, कि बोल रहे हैं किसी से नहीं बोल रहे आप खुले आकाश से बोल रहे हैं बिल्कुल तो बोला तो जा सकता है निकट की और भी बड़ी कठिनाई है क्योंकि जो हम बोलते हैं वो बोलने वाले पर नहीं बढ़ेगा वो आधा तो सुनने वाले पर क्योंकि मैं क्या बोलूंगा जयराज जी से वो तो आधा उनसे पर और विजय जी से क्या बोलूंगा वो आधा नहीं हो वो मुझसे क्या निकलवा लेंगे वो मुझे किस कोने में खड़ा कर देंगे कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये उनसे नहीं पर कुछ नहीं निकालती भीड़ कुछ निकाल नहीं सकती तो एक व्यक्ति के एनकाउंटर में मुझे शे अर्जुन भी होते तो शायद कृष्ण जी का उपदेश ही बोला कुछ और ही होता अर्जुन के बिना और ही होता वो अर्जुन ही है जो उसे देश से ऐसी दिखता है कि बोलने वाला बोल रहा है इतनी सरल बात नहीं बोलने वाला भी बोल वा रहा है तो निकाल रहा है वो क्या निकाल सकता है और तो कुछ इस पर निर्भर में कोई भी नहीं होगा इधर में बहुत परेशान हुआ धीरे धीरे हो आत्मा होती ना आंख होती एक एक व्यक्ति से सीधे आमने सामने बात करने का जरूरत हो जाए लेकिन आमतौर से नेता कुंड गुरुजन सीधे बात नहीं करना पसंद करते सीधे बात करना पसंद करते तो वाले आदमी को पसंद नहीं करते तो वाले आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करते अच्छा तो so, वो भीड़ चाहते क्योंकि भीड़ बिल्कुल नसीन है भीड़ से कोई डर नहीं भीड़ के अंदर नहीं डरती भीड़ जवाब नहीं देती भीड़ से कोई टक्कर नहीं कोई चुनौती नहीं भीड़ उधर खड़ी है डेड मार्स है आप बोले चले जा जो आपको बोलना है जो करना आप कहे चले जा लेकिन जब आप एक व्यक्ति के सामना करो हो तो जिंदा आदमी और वो आपको कुछ भी नहीं बोलने देगा वो टोकेगा भी गलत भी रहेगा लड़ेगा भी झगड़ेगा भी और जब दो व्यक्ति बातचीत करेंगे तो उनमें एक बोलने वाला दूसरा सुनने वाला ऐसा नहीं मैं चाहता वो दोनों बोलने वाले होते तो दोनों सुनने वाले होते और उसमें ऐसा नहीं होता की एक सत्य जानता है और दूसरा नहीं जानता उसमें दोनों के संघर्ष सबसे निकलता है लेकिन गुरु को ख्याल होता है कि सबसे मेरे पास से मुझे देना है निकालने का सवाल तो दे देना ना तो आप चुपचाप ले लो रास्त पहुंचा इसलिए पे धर्म गुरु हैं नेता है भीड़ को चलाने वाले लोग व्यक्ति को पसंद व्यक्ति के साथ डर जाएंगे और ये बड़ी आक्षेप की बात है कि जो लोग बड़ी बड़ी भीड़ को भी प्रभावित करते हैं वे छोटे से व्यक्ति से घबरा जाएं जाएंगे कब जाएंगे हिटलर जैसा आदमी लाखों लोगों को कपाएगा लेकिन अकेले कमरे में एक आदमी के साथ नहीं बैठ सकता हम के कॉन्टेक्ट डर जाएगा शादी नहीं की मरने के दिन तक फिर सिर्फ कि और किसी को तो कमरे के बाहर रोक सकते हैं लेकिन एक औरत को जैसे शादी कर लेंगे आदमी खो देता है न क्यों? भीड़ में, में, में नेता जो है वो अपने को व्यवस्थित कर देता है वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा हो जाओ लेकिन चौबीस घंटे थोड़ी पोस्ट कर सकते हैं चौबीस घंटे में तो मुश्किल हो जाएगी तो मर जाऊ हिटलर किसी को दोस्त नहीं माना जिनकी भाषा उसके जो उसके साथ से वो कहते थे या तो उसका तुम जुश्मन हो सकते हो या उसके अन्यायी हो सकते हो दोस्त होने का कोई उपाय नहीं कोई उसके कंधे बहाते रह सकता है hmm. और कोई उसके बाद जाति से नहीं बैठ सकता वो हमें समझते होगा आप हमें समझ के नीचे साथ होने का उपाय नहीं, छोटे नहीं तो छोड़ते नहीं हो पाया हाँ वो नहीं छोड़ता छोटा से हाँ वो सब चला व्यक्ति से सीधा उलझना बहुत कठिन बात और एक छोटा आदमी इतना अद्भुत आदमी का हिसाब नहीं वो तो नो बडीने से कोई भी कोई नहीं नहीं वहाँ इधर मुझे कुमोरी तरह से लगता है सीधा किया तो है आप था। तो बहुत ढूंढते हैं जो जो। आपको लगता है कम्युनिकेट करना आसान है इंडिविजुअल्स के साथ वो स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस है कंट्री में तो बहुत ही रेयर होती या हमें अपने या काम में पेशे में खेल में लगता है कि किसी गले के कारण अजीब खुशी होती है वो तो बड़ी कम वो खुशी मिलती है कि बात करते जैसे दीवार हैं जैसे विवाद विवाद आपको आज इस देश में इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअल क्या लगता है अब बहुत कम से बहुत कम थे लेकिन बहुत कम होने का कारण ये नहीं है की बुद्धिमान लोग मुल्क में कम असल में बहुत गलती होगी गई शिक्षित आदमी बुद्धिमान समझा जा रहा है इसकी दिक्कत होगी गई और हम उसी में खोजते हैं बुद्धिमान को एजुकेटेड फोर इंटेलिजेंट को हम एक साथ इकट्ठा माने हुए तो आदमी शिक्षित है ठीक से डिग्री है उसके पास तो वो बुद्धिमान होगा ये जरूरी नहीं तो है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना ये नहीं डिग्री जरूरी है ये नहीं कह रहा ये कह रहा हूँ कि डिग्री होने से आदमी इंटेलिजेंट है ये जरूरी नहीं है बल्कि सच ये है कि डिग्री पाने का हमारा जो रास्ता है उसमें इंटेलिजेंट आदमी पिछड़ जाएगा स्टूडेड आगे हो हाँ। हमारा जो रास्ता वो बंग क्योंकि हमारी सारी शिक्षा बहुत गहरे में स्मृति की परीक्षा है बुद्धिमत्ता तो ही इतना रट लिया और बुद्धिमान हाँ, हाँ, और बुद्धिमान आदमी जो है वो बहुत जल्दी भूलता है और बुद्धिहीन आदमी जो है वो कुछ चीजों को पकड़ लेता है और कभी नहीं। नहीं। और पकड़े इसलिए रखता है कि नया कुछ समझने का तो उपाय नहीं है यही उसकी संपत्ति है बुद्धिमान आदमी समझता और छोड़ देता तो है क्योंकि तो क्या पकड़ना है कल जब फिर सामना होगा जिंदगी का तो फिर बुद्धिमत्ता काम कर लेती तो बुद्धिमान स्मृति इकट्ठी नहीं करता बुद्धि स्मृति इकट्ठी करता और स्मृति की जो प्रतीक्षा है उसमें हम खोजने जाते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी कहाँ तो शिक्षित आदमी जरूरी रूप से बुद्धिमान आदमी नहीं है लेकिन अगर हम ये भ्रम छोड़ दें और सहज आदमी में खोजने चले जाएं तो बहुत बुद्धिमान लोग दिखाई पड़ेंगे कभी गांव में निपट गवार जिसको हम कहेंगे वो बुद्धिमान लेकिन हमारी हमारे जो मेजरमेंट है उनमें हो सकता है वो न पकड़ने आ सके सकेगा हमने मेजरमेंट गलत बना रखे इसमें उसकी गलती नहीं बुद्धिमत्ता तो, तो बहुत लेकिन शिक्षित होने को बुद्धिमत्ता तो मुझे प्रकट और और वैसे आदमी से क्योंकि बुद्धिमत्ता के भी बहुत ज़रूरत है अक्सर यह होता है कि जो मेरी बुद्धिमत्ता है वैसे आदमी को मैं बुद्धिमान समझ पाता हूं और बुद्धिमत्ता की बहुत दिशाएं बहुत आयाम डायमेंशंस बहुत है मैंने बुद्धिमत्ता को एक ऐसी चीज नहीं छेली वो एक ही कमी होती है तब एक पेंटर है उसके पास एक तरह की विज्ञम उसके पास एक तरह की बुद्धिमत्ता है और हो सकता है अगर गणतज्ञ से उसकी मुलाकात तो में तो गणतज्ञ समझो की याद में इंटरव्यू नहीं वो अपने है हाँ क्योंकि गणतज्ञ के, के पास एक तरह की बुद्धिमत्ता है जहां दो, दो चार ही होते हैं जहां सब बंधा हुआ सिक्त है पेंटर की बात बहुत अलग है उसमें उसने दर इतने बड़े बनाए हैं कि के पार निकल रहे हैं पेंटिंग छोटी पड़ गई है और पेंटिंग का आकाश भी छोटा पड़ गया और दर चले जा रहे हैं और सूरज वगैरह के छोटे छोटे कोने में बड़े जिन पर कोई है इतने। एक मित्र उसे देखने है और उसमें क्या पागत दरख्त इतने बड़े सूर्य देना था इसमें कोई गणित भी ये कैसा गणित दरअसल जितना सूर्य तो कुछ का का अनुवाद अनुवाद की जो भाषा है वो गणित की भाषा है प्रपोषण की जो बात है वो गणित की भाषा है।, है और उस चित्रकार ने कहा मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूँ और सूर्य में कोई गणित से सहमत होने का ठेका <laughs> मैंने तो कुछ और ही बात चित्रित की है गणित इसका कोई लेना देना नहीं तो साजी ने पूछा और क्या चित्रित किया दरख्त है मैं दरख्तों को कभी भी ऐसा नहीं देख पाया हाँ, मैं उनको दरख्तों को तरह ऐसे ही देख पाया हूँ कि वो पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छूने की दरख्त जो है वो पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छूने की एम्बीशन से पृथ्वी की तो पृथ्वी अभी तक नहीं जीत पाई लेकिन हमें क्या बात है जिता देते हैं हम आकाशवाला ये जो आदमी है वर्ष वाला दे रहा है ठीक है क्या करूँगी नापना था तोड़ना था ना तोल्की एक बनी है वहाँ की एक बुद्धिमत्ता है लेकिन एक और तरह की बुद्धिमत्ता होती है अब एक संगीत है उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता होती एक तार्किक है उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता एक प्रेमी है उसकी और तरह की है। और एक मिट्टी खोदने वाला और तरह की लेकिन अचल सच बात है लोग हैं और हम जब भी दौड़ में जाते हैं तो हमारी बुद्धि को तो हम कसौटी बना लेते हैं वो दूसरा आदमी उस कसौटी पर नहीं बचता क्योंकि तो वो दूसरा आदमी हमारा जिसका नहीं है तब कठिनाई हो जाती है एक मुझे बहुत प्रीति कर रहा है, है। उस पर गांव के लोगों ने राजा को इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि जो फकीर है जो नास्तिक थे आधार में थे और इसके बोलने पर रुकावट डालनी जरूरी सारा गाँव बर्बाद हो जाए तो राजा ने उस पति को बुलाया लिया उस पति ने बताया किसने तुम्हें यह खबर दी क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि नास्तिकता धार्मिकता तोड़ने का मापदूद कहाँ मैं तो उसकी खोज कर मुझे पता चल जाए तो मैं भी उस तरह के बैठ कर अपने को तोड़ लू की मैं आदमी धार्मिक हूँ कि आधार्मिक, हूं कि आधार्मिक हूं। कहा किसने उसने कहा कि मेरे ये पंडित बैठे हुए इन्होंने कहा उसने कहा इन पंडितों से इससे पहले की मैं अपनी जाँच करवाऊ छोटा सा सवाल पूछ लेते फंड तैयार हो गए ऐसे फंड तैयार होते ही हो उसके पास ऐसा नहीं होता कि वो किसी चीज का मुकाबला करता हो उसके पास चीजें तैयार होती मुकाबला फिर बहाना होता फूटना होती जिनपे जो उसके दिमाग तैयार कर खा होता हूँ वो तैयार हो गए उस ने कित जिनको दे दिया मैं एक प्रश्न पूछता हूँ दूसरा वो कर लेते सोचा की गर्स तरफ पूछे और मजा ये है कि सब कठिन प्रश्नों को उत्तर तैयार है सरल प्रश्न मुश्किल बात है लिखा होगा नहीं तो सरल सवाल फकी ने बड़ा सरल पूछा तो पूछा रोटी क्या है उन्होंने सोचा तो पूछेगा ब्रह्म क्या है परमात्मा क्या है मोक्ष क्या है प्रेम क्या है गांव आदमी पूछता है रोटी क्या ये कोई सवाल ये कोई तत्व ज्ञान उन्होंने कहा ये भी कोई सवाल तो तो मैं तो बिल्कुल ना समझ आदमी मतलब सरल सवाल पूछ सकता हूँ आप बड़ी कृपा होगी जवाब दे दे कागज पे लिख दे राजा भी हैरान जो है ये क्या नास्तिक होगा ये बेचारा है ऐसी सरल बातें पता नहीं रोटी क्या है इसके सवाल कोई मेटाफिजिक्स के कोई ज्ञान की तो पंडितों ने लिखने में बड़ी मुश्किल में पढ़ते क्योंकि कहीं नहीं पढ़ा था कि रोटी क्या बड़ी किसी ब्रह्म सूत्र में किसी गीता किसी किसी कि कि कि में रोटी क्या करोटी गे गेहूं पानी और आग का जो है किसने लिखा कि रोटी बड़ी ताकतवर चीज है किस तरह का रोटी भगवान का वरदान है लिखा किसी ने लिखा रोटी क्या है ये कहना मुश्किल है क्योंकि रोटी सब कुछ है खून भी वही है हड्डी भी वही है मानस भी वही है मज्जा भी वही, वही है सभी वही रोटी क्या कहना बहुत मुश्किल रोटी बड़ी निश्चित एक ने लिखा कि पहले ये पता चल जाए की पूछने वाले का मतलब क्या सभी में बता सकता हूँ सातों कागज लेके राजा के सामने उसने का कागज देखना है इन पंडितों को ये भी पता नहीं रोटी क्या है और ये सात इस पर भी राजी नहीं है की रोटी क्या है ये इस पे कैसे राजी हो गए की ईश्वर क्या रास्ते कैसे तौल दिया वो मुझे पता पता है आपको तो मैं भी चल रहा हूँ अभी मुझे पता नहीं है की मैं कौन नास्ते कैसे एक तरह की बुद्धिमत्ता उन पंडितों के पास ली थी किताबों मुझे लिखा है यह आदमी बड़ा होशियार है वो किताब की बात नहीं पूछा ये आदमी भी एक तरह की बुद्धिमत्ता लिए उससे गहरी यानी इसके पास भी एकदम है तो हम अक्सर होता है क्या कठिनाई की हमें बुद्धिमान आद भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारी जो बुद्धिमत्ता है हम उसी को तोड़ते सकते हैं और आगा आगा हाँ और दूसरी बात ये होती है कि जाने जाने जो हमसे सहमत हो जाए वो बुद्धिमान मालूम पड़ता जो की ठीक नहीं जो की ठीक नहीं मुश्किल तो यही है कि जो बुद्धिमान वो सहमत जरा मुश्किल से हो सकेगा हमारा मन कहता है कि जो सहमत हो जाए उसको तो बुद्धिमान तो मान सरल है वो बात सरल लेकिन जरा कठिन है सहमत जो सहमत हो जाए वो बुद्धिमान आप हमारी नजर में उसकी बुद्धिमत्ता हमारी सहमति देखते हैं और जबकि बुद्धिमान आदमी का सहमत होना जरा मुझे अपनी नजर है, है अपनी दृष्टि है अपना सोचना है और मैं मानता ही हूँ सहमत हो ही क्यों असल में सहमति की आकांक्षा बहुत गहरे में वायलेंट होती है जब मैं ये आकांक्षा करूँ की तो मुझसे आपको सहमत होना चाहिए तो मैं किसी न किसी गहरे दल आपको मिटाना चाहता हूँ और अपने को उसमें बिठाना चाहता हूँ मैं आपको मारना हाँ आपको डॉमिनेट करना चाहता हूँ मारना चाहता हूँ तो हम ये भी ख्याल में रखते हैं कि जो हमसे सहमत हो जाए वो बुद्धिमान जाए और इसीलिए ये हो जाता है कि गुरु और महात्माओं के पास बुद्ध इकट्ठे जो उनसे सहमत हो जाए हम सोचते हैं बहुत <laughs> अच्छे लोग इकट्ठे हो गए और वो जो इकट्ठे हो वो जो जो हो वो लोग सहमत हो जाए वोर के खिलाफ उन्हें हाथ नहीं था विद्रो और उसने वोटर के खिलाफ बहुत बातें की और वे एक दिन को मिल गया तो कहा कि आप तो सोचते हो मरवा डाल तो क्या घर तो चलो आज मैंने डायरी में तुम्हारे संबंध में एक बात लिखा घर तो उसे लाए डायरी में एक बात लिखा है कि जो मुझसे असहमत है वो मेरे विरोध में उन्हें उस तरह के सोचने का अधिकार और हक है और उस तरह बोलने का अगर इसकी लड़ाई में मुझे अपनी जान गंवानी पड़े तो मैं जान गवा दूंगा लेकिन वे गलत है इससे कहने का अधिकार मैं मानसा मैं जान लगा दूंगा उनके इस अधिकार के लिए उन्हें तो यह सोचने का हक है लेकिन वो गलत है ये कहने का अगर इतना हमें ख्याल न कि हम रहे हैं तो बहुत बुद्धिमान लोग लोग लेकिन सहमति खोजने की वजह से कुछ है। और फिर यह होता है कि जाने अनजाने किसी न किसी रूप में हम उस आदमी को पसंद करते हैं जो ने किसी न किसी भांति हमारे जैसा है जिससे हमारी कॉन्फिप्ट हो और दुख की बात यही है कि जो हमारे जैसा है वो हमें कोई रखने देता रसमें वही दे सकता है जो उसको उतने रखते हैं वो गलती नहीं है और इसलिए हम पर थोड़ा नहीं लगता हम हमेशा ये कर लेते हैं कि जो हमारे जैसा उसको चुन लेते पहले मौके पर वही अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी दर्पण दिखाई पर जाते हैं चार दिन बाद मुश्किल शुरू हो जाती है क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल हमारा जैसा हो गया बोरिंग तो जलाने वाले और हाँ तो ये तो पश्चिम में जो सारे के सारे प्रेम विवाह की असफलता है, है उसकी दुनिया में कार हर व्यक्ति उसको प्रेम कर लेता पहले मौके पर जो उसे अपने जैसा लगता है लेकिन जब सांस रहता है तो अपने जैसा आदमी सुखदन मालूम पर भिन्न चाहिए वेद चाहिए उसकी अपनी रुचि अपना व्यक्तित्व और बिल्कुल मेरे जैसा जो काफी इच्छा है मालूम होने व्यर्थ हो, हो जाता है काफी मालूम होने लगता है वो व्यर्थ हो जाता है उसमें कोई रख नहीं रह जाता और एक बात है कि उसे हमें जीतने की आगे कोई जरूरत नहीं रह जाती वो जीत ही लिया गया है बात खत्म हो गई तो वो अक्सर हो जाता है और इसलिए अपने से विरोधी को प्रेम करने की क्षमता जब तक बढ़े तब तक न तो हम किम के मित्र बना सकते है न कि पत्नी खोज सकते न किन की पति खोज सकते की खोज खोज ही नहीं सकते अपने विरोधियों को जब तक हम प्लेन करने की क्षमता नहीं हो सकता इसलिए पता नहीं चलता कि कितनी बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता तो बहुत।, बहुत बहुत। कई बार ऐसी जगह होती है जहां कभी नहीं सोचते एक <laughs> और... ये। जिसको अभी तक का कोई डेढ़ सौ दो सौ वर्षो में कॉलेज के प्रोफेसर ये बुद्धिमान समझे जाते लेकिन दुनिया किए उन लोगों ने किए जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था यानी प्रोफेसर के नाम ना के वुचु है। वुचु है। प्रफिसर्सु प्रफिसर्सु तो अविष्कार न के कराते हैं वो इच्छुक है वो बुद्धिमान होने का ऐसी जगह से ऐसे अनजान कोने से कोई आदमी कुछ खोज लेता है संपत्ति ख्याल ही नहीं करता ये भी बुद्धिमान होता कोई तो ख्याल नहीं हो सकता बहुत बार ऐसा होता है कि रॉ इंटेलिजेंस जो है वो दिखाई नहीं पड़ती कच्ची यूनिवर्सिटी हम यूनिवर्सिटी क्यों बुजुर्ग पकड़ेंगे कच्ची दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कच्ची बुद्धिमत्ता में विकास की ज्यादा संभावनाएं होती है और बहुत उपाय मार्ग होते हैं और पकी हुई बुद्धिमत्ता पके हुई घरे की तरह हो जाती है जिसको अब नहीं ढाला जा सकता कच्चा घर है।, है वो अभी बहुत तरह से शक्ल है तो रा इंटेलिजेंस तो बहुत ही दुनिया और भी बड़े मजेद की स्थितियां हैं कि ये जो जिसको हम बुद्धिमान समझदार कहते है, जिस हैं जिस प्रक्रिया से हम इसे गुजारते हैं जिस प्रक्रिया से जिस प्रोसेस से वो सब बुद्धिमत्ता अच्छी ले हिंदी थारो था कि वो विश्वविद्यालय ऐसी पढ़ के लौटा वो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट था तो गाँव के लोगों ने स्वागत किया और उस गांव के बुरे आदमी ने स्वागत में कहा हिंदी थारो के हमारे गांव का पहला स्नातक है इसलिए मैं इसको आदर देने नहीं आया मैं तो आदर देने इसलिए आया हूँ की ये लड़का विश्वविद्यालय ऐसी अपने को बचा के वापिस लौटा की विश्वविद्यालय ऐसी अपने को बचा के वापस लौटा ये बिल्कुल अभी भी ताजा है नहीं पर गए इसको तो मार नहीं पाए इसके, आ, परसर, गुरु इसके आ, हो के इसकी जान नहीं ले पाए ये अब भी सोचता है और अब भी पॉइंट्स पर ताज़े दृष्टिकोण पर खड़ा हो जाता है और अभी भी इस तरह भाव नहीं इसमें पैदा हो गया कि मैं जान लिया हूँ अभी भी इसमें ह्यूमिलिटी है कि सोचता हूँ कुछ पता नहीं है वो इसमें इसलिए इसका स्वागत करना और कि ये बात है की बहुत रेयर घटना है हमारी जो पच्चीस साल की तालीम की व्यवस्था है वो बुद्धिमत्ता को मारने की है संभावना भी हो तो उसको छाट टालने की है क्योंकि तो बुद्धिमत्ता बहुत गहरे में विद्रोह है और न समाज विद्रोह चाहता न बाप विद्रोह चाहते न मां न गुरु न नेता कोई विद्रोह नहीं चाहता और जिस आदमी में थोड़ी भी बुद्धि है वो विद्रोही हो जाए, क्योंकि तो उसकी बुद्धि पच्चीस जगह कहेगी कि गलत क्यों है आ, हाँ। पूछे क्यों हजार सवाल उठाएगा और सब जवाब जो पुराने पके पके हुए उन सबको गौरव कर देगा सबको हिला देगा दुला देगा और चीजों को अराजक कर देगा तो इसलिए बुद्धि का डर रहा है दुनिया में हमेशा इसलिए बुद्धिमान आदमी पैदा न हो पाए इसकी उन्होंने सारी चेष्टाएं सारी चेष्ट बाप की बेटे से कहता है कि जो जो आज्ञाकारी है वो अच्छा है लेकिन जिसमें थोड़ी बुद्धि है वो एकदम आज्ञाकारी नहीं भी हो ज्ञा मान सकता है आज्ञा तोड़ भी सकता है वो दोनों संभावना होता था मौजूद वो कभी ना भी कह सकता है हाँ भी कह सकता है, लेकिन हां ऐसी नहीं होगी कि जिसका जीतर दम बिल्कुल माँ डाला गया मगर मतलब बाप कोई यह पसंद नहीं पड़ेगा लड़ता जो ना भी कह देता है बाप के अहंकार के विरोध में ये बात को लड़का और ना कर का शिक्षक भी नहीं चाहता जो कोई ना देश का नेता भी नहीं चाहता कि कोई ना करे, सब चाहते हैं आग क्या आ क्या चुपचाप मानो और चलो तो बुद्धि में जंग खा बहुत गहरे में समझा जाए तो बुद्धि आती है निगेटिव सदा ही उसमें जो निखार आता है वो इनकार से आता है लेकिन कोई पत्थर की मूर्ति बनाता हो तो छेनी से तोड़ डालता है जगह जगह से वो मूर्ति पत्थर से नहीं बनती वो मूर्ति छेनी से और तोड़े गए टुकड़ों से निर्मित होती है अंतता जो छान के काट डाला गया उससे तो तो तोड़ तो तो से, से, से, तोड़ने से इंगार से बनती और कोई पसंद नहीं करता इसको तो हम तब मार डालते हैं मेरे मैं भी उस आदमी को पसंद करूंगा जो मैं कहूंगी ये वर्षा है ऐसा हाँ, ही ये मेरे इंगार को बड़ा गहरा तख्ती होती है इस बात जो मैं कहता हूँ वही ठीक और अकेला मैं नहीं मानता और लोग भी मानते इसलिए लोग अनुयायियों को खोजने निकल जाते हैं जितने लोग अनुयायियों को खोजते है ये बहुत गहरे है इन्हें भरोसा नहीं कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। जब बहुत लोग भी इसको ठीक कहते हैं तब इनको भी भरोसा आता ऐसी क्यों क्या ये जब इससे क्यों मानते हैं तो गलत हो गया जो आदमी जितना भीतर भरोसे से कम है भरोसा कम है जितने अनुयायी खोजेगा अनुयायी जो वो है वो सबसे ट्यूट है राजी करना चाहेगा, करना चाहेगा और वो लोगों की कम है वैसे वो बहुत है और उसे छूटने का मौका मिलेगा तो दुनिया की वजह लेकिन तब उस दुनिया में नियम थोड़े कम हो जाएंगे उस दुनिया में ढांचे टूट जाए उस दुनिया में व्यक्ति हो समाज कम होगा जितनी बुद्धिमत्ता होगी जि उस दुनिया में इंडिविजुअल्स होंगे सोसाइटी में जाएंगे और इंडिविजुअल इतना डिसिप्लिन होगी जो उसके भीतर से आती है उस खतरे से बचने के लिए बुद्धिमान को हम पैदा नहीं होना चाहते इसलिए शुक्रात को जह पला देते हैं जिसका कुछ नहीं पलट करते हमने बुद्धिमान आदमी के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं किया था तो वो पैदा कैसे हो खुद उसका होना बिल्कुल अब व्यवहारिक है क्योंकि तो हम सब मिलकर उसको मार डालते इसलिए नहीं दिखता विजय जी वैसे तो बुद्धिमान बहुत है हर आदमी है उसको मिलती है अगर वो खुद ही उसको खोता चला जाए तो बात अलग है सौदा कर लेता है वो कन्वीनियंस खरीद लेता है इंटेलिजेंस खो देता है है सुविधा इसी <coughs> कि ज्यादा बुद्धिमान जी निकसित की जाए सुविधा है बहुत बिल्कुल यही है बात ही सब जगह इंटेलिजेंस का नुकसान पहुँचा है सब जगह इंटेलिजेंस का नुकसान हो रहा नहीं, पच्चने पच्चने नहीं।, नहीं उनको नहीं मिलता नहीं तो ऐसा तो एक आदमी और अगर हम बहुत सान भूखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के पास परीक्षक की तरह जाते हैं, तब उस व्यक्ति के सब द्वार करवाने बंद हो जाते हैं एकदम क्लोज हो जाता है और डर जाता है और डिफ्रेंस हो जाता है और जब कोई आदमी डिफ्रेंसिव हो गया तो पता नहीं चलता तो तो तो तो है उसके पास अत्यंत बड़े प्रेरित है परीक्षा तो शायद एक साधारण से आदमी में इतनी बुद्धिमित है की फूल खिलने लगते हैं लेकिन कभी किसी ने उसको सहानुभूति से नहीं देखा तो वो डर गया तब फूल उसने भीतर छपा लिया वो डरा हुआ खड़ा है की भाई कुछ कुछ कर बन न हो जाए ये आदमी हर आदमी डिफ्रेंस की हालत में हमने डाल दिया ऐसी बेहूदी सोसाइटी हमने बनाई हुई है कि हर आदमी रक्षा की हालत में पड़ा हुआ है डिफ्रेंसिव हो गया और जब भी कोई डिफ्रेंसिव हो जाए तब वो कभी खुलता ही नहीं क्योंकि खुलने में डर उनमें सबसे बड़ा रहता बंद रहता और इसलिए कई बार ऐसा होता है की जिन्हें आप प्रेम करने लगते प्रेम के बाद आप पाते हैं कि उनमें बुद्धिमकता है वो प्रेम उनकी बुद्धिमत्ता को एकदम निकालने का खुलने का मार्ग बन जाता है और दूसरा उनमें तो तो तो कुछ भी तो नहीं है और सच बात यह है की न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि जीवन की सारी चीजें सहानुभूति की हवा में खिलती है सच बात तो यह है की कोई आदमी इतना सुंदर नहीं होता जितना उसको कोई प्रेम करने वाला मिल जाता तब वो हो जाता है एकदम इधर होते नहीं हो कभी कोई आज हमेशा है, वो, वो वो वो वो वो से है। तो सबसे बड़ा रहता है तो उसके की अब वो है कोई है। वो लोग कहते हैं की सौंदर्य को हम प्रेम करते हैं ये आधा हिस्सा है प्रेम करके हम सौंदर्य निर्मित करते हैं ये ज्यादा गहरा और ज्यादा मूल्यवान हिस्सा है हम सौंदर्य निर्मित करते हैं उसी तरह इंटेलिजेंस भी पैदा होती है उसी तरह सामर्थ भी पैदा होता है कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है लेकिन कोई किसी को प्रेम नहीं करता हम सब प्रेम चाहते हैं इसलिए किसी की इंटेलिजेंस हम नहीं खोल पाते और न किसी का सौंदर्य हम प्रकट कर पाते पूरा हम प्रेम चाहते हैं और वो दूरों से खोले, और मजा ये है कि अगर हम दें तो प्रेम लौटता है और मांगे तो रुक जाता है मांगने से कभी आती नहीं दुनिया में मांगने से सिर्फ कूड़ा करके मिल सकता है मूल्यवान कुछ भी नहीं मिलता मांगने मूल्यवान तो किसी गल रिस्पॉन्स से आता है और रिस्पॉन्स तो तब होता है जब मैं इसलिए बहुत प्रेम की कमी होने की वजह से दुनिया में बहुत कम लोग था था। कुछ मांग दिखाई जाते वो प्रेम की कमी कोई किसी को तो प्रेमी नहीं, नहीं कर मैं एक की फिल्म अभिनेत्री थी कुछकार हूँ जिसमें कहीं कोई जीवन पाता था वो यूरोप के किसी छोटे से कोने के गांव में 20 वर्ष 18 वर्ष तक की हो गई तब तक एक नई नाइबार में लोग दाढ़ी को साबुन लगाने का काम दो पैसा मिल जाता दाढ़ी को साबुन लगाने का डाड़ी तो नाई काटता है साबुन लगाने का काम कोई लड़की करती थी। एक अमरीकी डायरेक्टर घूमने आया और उस नाई भाड़े में दाढ़ी बनवाने गया। वो लड़की तो वर्षों से साबुन लगा रही थी लेकिन साबुन लगाने वाली लड़कियों को देखता तो उस डायरेक्टर की दाढ़ी पे साबुन लगा रही थी उसने आईने में उस लड़की को देखा हाव भी और गिरटा गार्गव ने लिखा कि वो पहली जैसा सुंदर हुई उसके पहले मुझे पता ही नहीं था मुझे पता ही नहीं था ये एक नहीं ने एक आदमी ने कहा कितनी सुंदर और बस सब बदल गया वो आओ आओ सुंदर हुई और एकदम सब बदल गया वो अट्ठारह साल खो गए मुझे पता मैं दूसरी ही व्यक्ति होगी कच्छ मैं साबुन लगाने वाली लेकिन नहीं थी फिर हाथ मेरा रुक गया बात ही बदल गई सब कुछ बदल गया जैसे एक नींद टूट गई थी का बोध उसे फिर अभिनय की खोज में ले गई उसने लिखा है दुनिया के एक आदमी ने जमते हुए इतना सा कह कि कितने सुंदर इसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी मेरा सौंदर्य इसकी प्रतीक्षा करता था कभी लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे पता ही नहीं था कभी ऐसे ही बुद्धिमत्ता की प्रतीक्षा करती है लेकिन कोई कभी कहे और किसी के प्रेम में वो फिल जाए कोई चौंका जोड़ लेकिन हाल तो उल्टी है हाल तो उल्टी है कि हर आदमी दूसरे आदमी को बुद्धिमान तो मानने को राज्य ही नहीं है क्योंकि उसके को चोट सकती है इस बात इसलिए हर आदमी हर दूसरे आदमी को बुद्धिहीन सिद्ध करने की सब तरह की कोशिश करते हैं चारों तरफ से ये कोशिश चल रही है। बाप भी ये नहीं चाहता कि बेटा उससे ज्यादा बुद्धिमान तो हो जाए आप भी नहीं चाहता मां भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी उससे ज्यादा सुंदर हो जाए मां भी नहीं चाहती और अगर मां के सामने भी उसकी बेटी को बिटा देता है, बहुत है। तो माँ तो जो गुजरती है उसका ख्याल करना मस्ती तो वो जो जो जो चाहिए चारों तरफ और स्थायिक एटमोस्फियर चाहिए जहाँ चीजें पैदा हों वो हमने पिछले पांच हजार में पैदा नहीं कर पाए, और इसलिए अधिकतम लोग जो बहुत सुंदर हो सकते थे साधारण मर जाते थे बहुत से लोग जो बुद्धिमान हो सकते थे साधारण मर जाते बहुत से लोग जो बिल्कुल असाधारण हो सकते थे जिनका होना खूब ही होती जमीन पर वो बिल्कुल ही एक में है मर जाते थे या कभी पता नहीं इस पर मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग बिना आत्मा को पाए मर जाते हैं। मैं जब आत्मा की बात करता हूँ तो मुझे ये सारा ख्याल होता है कि बहुत से लोग आत्मा पाए बिना मर हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो थे का मतलब ये यह तो पाना दूसरे के ही निर्भर है अपने आप भी छोड़ा एक ठीक बात है ये ठीक बात है ये अपने पर निर्भर होना चाहिए लेकिन निन्यानवे प्रतिशत दूसरे पर निर्भर होता है क्योंकि जो होना चाहिए वो है नहीं होना तो यही चाहिए कि प्रत्येक पर निर्भर हो लेकिन निन्यानबे प्रतिशत ही दूसरे पर निर्भर होता है एक प्रतिशत ही स्वयं पर निर्भर होता है और वो जो एक प्रतिशत है वो भी आपको लगता ही है कि स्वयं पर निर्भर है वो बहुत गहरे अर्थों में दूसरों पर निर्भर होता है जैसे दोनों संभावनाएं हैं एक आदमी को आप कहेंगे बहुत बुद्धिमान है उसकी हवा उसके आसपास के सारे लोग उसके बुद्धिमान कहते हो मानते तू तो उसकी बुद्धिमत्ता पैदा हो जाए और ये भी संभव लेकिन ये बहुत मुश्किल से संभव होगी सारे लोग उसको बुद्धिमान कहते हो तो वो डिफरेंस में बुद्धिमान होने की चेष्टा लग जाए और सिद्ध करके बता दे कि बुद्धिमान है लेकिन ये भी दूसरे पर निर्भर होना है इसमें फर्क नहीं पड़ा दोनों में लेकिन ये संभावना बहुत कम है ये संभावना बहुत कम है सौ में एक है और इसीलिए हमने जो समाज बनाया है उसमें कभी कभी जिसको हम बुद्धिमान प्रतिभाशाली हैं, वो हो पाता है वो जो लड़के विरोध में खड़ा हो जाता है हमने ये नहीं होगा ये ऐसे ही है मामला जैसे कि इस कमरे में हम प्लेस के कीटाणु फैला रहे हैं 50 मित्र बैठे हैं और चालीस मित्र बीमार पड़ गए और बाकी 10 गए ये तो अपने पर निर्भर है प्लेक के कीटाणुओं से क्या होता है देखो हम उम्मीद है प्लेक के कीटाणुओं में हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़े तो ये सवाल प्लेक के कीटाणुओं का नहीं लेकिन बात ऐसी नहीं वो जो 40 लोग बीमार पड़ गए हैं अगर प्लेट के कीटाणु होते तो वो बीमार न पड़ते और ये जो दस बीमार नहीं पड़ पा रहे हैं, ये भी उतने स्वस्थ नहीं हो सकते है जितने कि पीट के होते तो होते उतने स्वस्थ ये भी नहीं होते भला बीमार न पड़ गए हो भला मरना गए हो लेकिन फिर भी उतने स्वस्थ नहीं हो सकते जितने कि ये भी हुए हो यानी मेरा कहना यह है कि समाज ने अब तक व्यक्ति को विकसित होने में सहायता नहीं दी है तब कहीं दस पाँच लोग okay. लाख दो लाख करोड़ में विकसित हो जाते हैं अगर समाज ने नौकर दिया होता जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ ऐसा अवसर दिया होता तो लाखों लोग विकसित होते ये जो दस लोग हैं ना ये और हजार गुना ज्यादा विकसित होते क्योंकि ये तो इसे विरोध में इतने विकसित हो पाए तो इनको तो, इनको तो कहना ही क्या था हम खाद न डाले और दस पौधे लगा दें तो हो सकता है, है फूल आ जाए गरीब सा फूल बाकी न पौधे बिना फूल करा तो हम कहीं तो अपने भीतर की बात है इसमें आ गया नौ में नहीं आया लेकिन खाद डालने पर नो में भी आता और इसमें जो फूल आता उसका प्रस्ताव लगाना उसका ही रू कैसा होता ऐसा दुबला या कु हुआ फूल ना होता जिंदा फूल बड़ा फूल होता उसकी शान अलग होती तो मेरा कहना यह है की ये बात तो सच है की भीतर हमारे संभावनाएं है लेकिन संभावनाओं के लिए अवसर बड़ी कीमती बात है बुरी कीमती बात और संभावनाओं की लड़ना चाहिए अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूँ लेकिन अवसर भी निर्मित हो इसकी धारणा विकसित करनी चाहिए लेना भी पड़ेगा एक एक आदमी को लेकिन ये भी आप ठीक कहते हैं असल में प्रतिभा सदा ही भविष्य की होती है प्रतिभा सदा ही भविष्य की होती है और जिसे हम आज समझ पाते हैं कि प्रतिभा है उसे हम इसलिए समझ पाते हैं वो प्रतिभा नहीं है और अति की प्रतिभाओं की कुछ नकल है तो हम समझ पाते हैं क्योंकि अभी सच में जो आज प्रतिभाशाली पैदा होगा व्यक्ति ना तो उसकी प्रतिभा को जांचने के आज मापदंड होते हैं ना आख होती ना लोभ होती ना आवा होती सौ दो लग जायेंगे प्रतिभाशाली आदमी के ऊपर दोरी कठिनाई है वो अपनी प्रतिभा से सृजन भी करे और अपनी प्रतिभा को पहचानने के योग हवा मापदंड भी खड़ा करे वो मरते भी नहीं हो पाता और अक्सर ऐसा होता है कि दो चार सौ वर्ष बीत के में आ पाता है वो आदमी ये भी ठीक कहते हैं ना जो बहुत चरम प्रतिभा की बात है वो तो सदा ही भविष्य की है और उसे स्वीकृति आज तक तो नहीं मिली लेकिन मेरा मानना है की समाज ऐसा होना चाहिए की चाहे हम प्रतिभा को आज बिल्कुल माप न पा रहे हो जांच भी ना पा रहे हूँ अनबूझ हो न पहचान में पकड़ में आती हो तो भी समाज तो ऐसा चाहिए कि भविष्य की संभावनाओं को भी आदर देता हो अब तक हम सिर्फ अतीत की उपलब्धियों को आदर देते भविष्य की संभावनाओं को नहीं अतीत की उपलब्धियों को आदर देते और अतीत की उपलब्धियों को आदर न दे तो भी चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है नहीं, नहीं सवाल यह है कि आज अगर बुद्ध की प्रतिभा पहचान ली जाए और हम आदर भी दे तो फर्क क्या होता है बात खत्म हो गई है लेकिन भविष्य की संभावनाओं को पहचानना बहुत जरूरी क्योंकि वो होने वाला है और अगर हम उसे पहचानते दे तो उसको होने में साक्षी और सहयोगी बन जाएंगे वास्तविकता को देख लेना तो बहुत ही सरल है एक बगीचे में भूल के नहीं कोई भी देख लेता लेकिन एक बीच की संभावनाओं को पहचानना पारखी की बात समाज ऐसा भी होना चाहिए कि वो भविष्य की संभावनाओं को भी अंगीकार करता हो और घूलचूक के लिए राजू होता हो क्यूँकी जब भी नए रास्तों पर कोई चलता है तो गिरता भी है घूलचूक भी करता है भटकता भी है यानी मेरा कहना ये है कि भटकने को एक बार भी ही बुरा नहीं मान लेना चाहिए अगर हमें संभावनाओं को आदर देना हो तो और जितने मापदंड हमारे पास है उनको अंतिम नहीं मान लेना चाहिए अगर हमें संभावनाओं को आदर देना हो तो और हमें सदा इस बात का बोध होना चाहिए कि जो जाना गया जो पाया गया वो बहुत थोड़ा है उसके सामने जो जाना जाएगा और जो पाया जाएगा इसका बोध अगर समाज को हो तो तो ये कठिनाई नहीं होगी भविष्य की प्रतिभा को बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जो भी सोचा जा सकता है वो किसी न किसी रूप से हो सकता है वो सोचा जा सकता है ना तो वो हो भी सकता है ये दूसरी बात है कि कितना फासला है कितनी तो कठिनाई हो कितनी तो मुश्किल हो लेकिन अब तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत शीघ्रता से हो सकता है क्योंकि सारी दुनिया में जो कुंठा है वो है ही इसलिए कि अधिकतम लोगों को सुलम होने का मौका नहीं मिल पाता है और कोई कारण नहीं एमब जो है आज की पीढ़ी का सारे युग का सारी जगत का मुझे तो परेशानी है बेचैनी है वो बेचैनी अब भौतिक नहीं है मुल्कों को छोड़ दे वहाँ की बेचैनी और वो बेचैनी अब एकदम भौतिक नहीं है अब वो बेचैनी बहुत गहरे अर्थों में आत्मिक हो गई है आत्मिक इस अर्थों में कि हर व्यक्ति ज़ित्ति अपने व्यक्तित्व को खोज लेने के लिए आतुर हो गया है ये आतुरता इतनी तीव्र थी अगर उसे मौका नहीं मिलता है तो दुखी होगा पता आत्मघात करेगा शराब पिएगा मरेगा चुरा मारेगा कुछ करेगा जहाँ से जहाँ से वो टूटेगा क्योंकि ये, ये बड़ी महत्व का मामला है कि जो व्यक्ति कुछ सृजन कर सकता है अगर सृजन न कर पाए तो उसकी सारी शक्ति विध्वंस बनने ही वाली है क्योंकि शक्ति के दो ही उपाय या तो वो सृजनात्मक हो जाए या विध्वंस बन जाए और जब भी सृजन की शक्ति ठहर जाती है तो विध्वंस बन जाती है इसलिए मीडिया कर आदमी कभी विध्वंसक नहीं होता जिसके पास कोई प्रतिभा जैसी चीज नहीं है बहुत तो वो कभी विध्वंसक नहीं होता क्योंकि विध्वंस के लिए सृजनात्मक सबसे चाहिए और जब वो वो होती है रुकती है दबाव पड़ता है टूट पड़ती है, तो फिर वो फोलने लगती है मिटाने लगती है जो बना सकती थी वो मिटाने लगती एक ऐसी जो स्थिति बन गई है उस स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि हम उस दबाव के करीब पहुंच रहे हैं जहा कठिनाई व्यक्ति की नहीं रह गई है जहाँ की सामूहिक रूप से व्यक्ति कठिनाई में पड़ गए व्यक्ति ही कठिनाई में पड़ गया है जहाँ तो इस बात की संभावना है कि इस दबाव में इस चुनौती में इस मरण के किनारे खड़े होने में हो सकता है कि कि हम सारे ढांचे को तोड़ सके जो कल ने बनाया था नया ढांचा दे सके कोई बहुत असंभव अब नहीं मालूम होता क्यूँकी तो ऐसा नहीं है कि लोग थक जाते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम से और बिल्कुल बिल्कुल थक जाते हैं बिल्कुल नहीं ये दूसरी ये दूसरी बात क्यूँकी पुराना स्तर इसमें सुव्यवस्थित बहुत डरा हुआ नहीं था शांति से सोया हुआ था तैयार था कोई बात नहीं कि जो क्रांतिकारी इतनी मुश्किल से सत्ता में पहुंचता है और ताकत इसके हाथ में आती इतनी मुश्किल से कि छीने जाने के प्रति इतना सजे को डर जाता है कि सब तरह से रास्ते तोड़ देता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो क्रांतिकारी तो हमेशा सत्ता में आने पर क्रांति विरोधी सिद्ध होता है और इसलिए मेरा मानना है कि ठीक ठीक क्रांतिकारी कभी भी में जाने को राजी नहीं होगा में जाने को राजी नहीं होगा और ये भी मेरा मानना है कि क्रांति कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक तिथि में घटती और फिर खत्म हो जाती क्रांति एक सतत प्रक्रिया है इनमें सीमन तक उन्नीस सौ सत्रह में फलानी तारीख को क्रांति हो गई रूस में फलानी तारीख को चीन में फलानी तारीख को हिंदुस्तान दो तरह के समाज है और अभी तक का तो जो समाज है वो असल में स्थिति स्थापक है इस establishment वाली है, जो क्रांति नहीं चाहता लेकिन जब इतनी मुश्किल हो जाती हो जाती अब तक कोई क्रांतिकारी समाज निर्मित नहीं हुआ क्रांतिकारी समाज का मतलब यह कि जिसमें क्रांति की कभी जरूरत न पड़ेगी क्योंकि क्रांति रोज चलती ही रहेगी हम किसी भी दिन किसी चीज को एक्टेब्लिस नहीं मांग लेंगे और रोज मौके रहेंगे प्रयोग के रोज हम बदलते रहेंगे और जो हमने कल बनाया था उसे जिन्होंने बनाया है वो मिटाने की हिम्मत भी रखेंगे तो, तो ये तो बिल्कुल ठीक है अब तक तो यही होता रहा और आगे भी यही हो सकता है लेकिन वो दुमानी है अब यानी इतना पांच हजार साल का अनुभव यह कहता है क्रांतियां सब असफल हुई कोई क्रांति सफल नहीं हुई क्योंकि कि लगा की सफल होती है सफल होते से लगा कि सब प्रबल हो गया वो तो क्रांति खुद ही वही होगी जो उसका दुश्मन था तो अब तो हमें क्रांति की प्रक्रिया पर फिक्र करनी चाहिए क्रांति करने की नहीं एक क्रांति की सतत गति हो हम क्रांतिकारी चित्र पैदा करें ऐसा चित्त जो कहीं एस्टेब्लिस्ड फॉर्म लेता ही नहीं गति ही नहीं लेता और अगर ऐसी समाज की स्थिति मनस्थिति को हम ढाल सके जो रोज बदलती चली जाए नदी की धारा की तरह ऐसा नहीं कि नदी की धारा कल बही थी तो अब बहने का काम न रहा उसे नदी रहना तो आज भी बहना और नदी रहना तो कल भी बहना है नदी रहना तो बहते ही रहना है और नदी तालाब हो जाएगी सब नदियां तालाब हो जाती है बहने से बचेंगे तालाब हो जाते हैं अब तक की सब क्रांतियां तालाब बन गई क्योंकि हम क्रांति को एक घटना समझे हमने समझा कि ऐसी क्रांति कोई चीज है कि एक दफा लो फिर निपट गए क्रांति ऐसी कोई चीज नहीं है वो तो ऐसी चीज है कि उसे करते ही रहो यानी वो जीवन का ढंग ही बन जाए क्रांति कोई घटना ना हो जीने का ढंग ही हो हम जिए ही ऐसे कि वो क्रांति बन जाए जीने का व्यवस्था ही क्रांति की हो तब एक वक्त तब उगने का सवाल नहीं उठता तब उगने की कोई बात ही नहीं क्योंकि हम कहीं स्वीकार करके रुकते नहीं दूसरी जो बात कहते हैं वो भिन्न है दूसरी जो बात आप कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने को पाले तो उसको उप जाए नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी अपने को पाली नहीं पाता वो इतना अनंत विस्तार है व्यक्ति का अपने को पाना कि ऐसी घड़ी कभी नहीं आती जब कोई कह दे कि मैंने अपने को पालिया और ऐसी घड़ी अगर आती तो वो आदमी उग जाएगा फिर फिर उगना पक्का है उसका क्योंकि जो चीज पाली गई उससे हम ऊ भी जाते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में व्यक्ति के भीतर जो संभावना इतनी अनंत है कि हम थक के कहने लगते हैं कि हमने पा लिया असल में हम कभी अपने को नहीं पा पाते यानी कोई चित्रकार ये नहीं कह सकता कि उसने वो चित्र बना लिया बात खत्म हो गई है ऐसा कह ही नहीं सकता रविन्द्रनाथ की जिंदगी में तो बहुत कल्याण जी बड़ी बढ़िया घटना घटी मर रहे हैं जिस दिन बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं फिर आख खुल जाती है तो बात करने लगते हैं गीत लिखाने लगते हैं जिस दिन मरे है उस दिन चार छह दुख से बेहोशी के बाद होश आया है तो फिर अब उठ नहीं सकते है तो बोल के गीत लिखाने लगते हैं मुंह अखड़ा रहा है तो भी तो किसी ने कहा कि आप छोड़ी फिक्र आपने बहुत गीत लिखा लिए छह आपके तो गीत संगीत में बन गए हैं ऐसा आप तो दुनिया में कभी नहीं हुआ शैली के भी दो हजार हैं गीत जो संगीत में बनते हैं महाकवि है तो आप तो महाकवि से भी महाकवि अब आप चिंता मत करिए अब आप शांत रहिए उन्होंने तो कहा लोग क्या कहेंगे कि क्या इस कवि ने अपने को पाली है ये मरने से पहले मर गया? था? ना मुझे मरने दो और मुझे लिखाने दो <laughs> यानी ये कभी होना एक प्रोसेस है ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि बस हो गया पूरा कि छह जान लिख ले तो आए कंटिन्यूस मरने की आखरी घड़ी तक वो लिखा रहे और आखरी घड़ी में जो उन्होंने कुछ वचन लिखा है उसमें एक वचन बहुत अद्भुत लिखवाया उन्होंने कि लोग कहते हैं कि मैं महा गायक हूं लेकिन है परमात्मा उनकी बात मत सुन क्योंकि वो बिल्कुल गलत करती अभी मैं तो साझ बिठा पाया था अभी गाया गए अभी तान तमूरा सब ठोक पीट के तैयार कर लिया था आप गाने तो था अब तेरा बुलावा आ गया जिस आदमी को ठीक से पककर आ गई है व्यक्तित्व को गहरे आनंद में ले जाने की वो किसी दिन ऐसा नहीं पाएगा उसको हजार जन्म दो तुम तो और हजार जन्मों के बाद भी वो कहेगा तो अभी हुआ क्या अभी तो यात्रा शुरू हुई है अभी हम चले हैं अभी पहुंच कहाँ गए जिंदगी में पहुंचना नहीं है चलना है सिर्फ मृत्यु में पहुंचना है इसलिए जिनको पहुंचने का ख्याल पैदा हो जाता है वो मर जाते हैं उसी वक्त उसी वक्त मर जाए फिर वो जीते नहीं फिर उठ जाएंगे फिर उगना निश्चित यानी जीवन से हम कभी भी उठते हम असल में मरने से उठते और हम खुद अपने हाथ से मर जाते हैं क्योंकि मरना कन्वीनियंट पाते हैं मरना बड़ा सरल है आदमी ने दस किताबे लिख ली दस गीत गाँव ली बात खत्म हो गई निश्चिंत हो गया प्रतिष्ठित हो गया लोगों ने आदर दिया है गया। पहुंच गया मुंजिल वो वो मुझे ऐसी लगता है जिससे आदमी साइकिल चला रहा है तो ऐसा नहीं है की पैडल कोई वक्त रोक ले गए चलना हो चुका चल रहा है पैदल रोक लेकिल चल जाए ऐसा नहीं होने वाला है वो साइकिल चल रही है पूरे वक्त क्योंकि पैदल चल रहा है जिस दिन पैदल का साइकिल चुकी यदि साइकिल का चलना पैदल के चलने से कुछ अलग चीज नहीं है तो जो जिंदगी की गति है वो हमारी आत्म खोज से कोई भिन्न चीज नहीं है वो चल रही है तो जिंदगी एकदम गए अब बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत लोग जो हम कहें कि कुछ उपलब्ध कर लेते हैं वो बहुत ही मर जाते क्योंकि एक उपलब्ध है बात खत्म हो गई और उनके मरने का भी कारण यह है कि बहुत कम है ये उपलब्धि जो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके अनंत फैलाव और हर व्यक्ति उपलब्ध कर रहा हो तो कोई इससे जल्दी ठहरेगा नहीं कोई नहीं ठहरेगा है क्योंकि पीछे लोग दिखाई पड़ते हैं खत्म हो गया है मैं। ये। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगता की हम कभी भी अपने को पा लेते प्रतिभा रहना स्वभाव है ऐसे व्यक्ति जिनके दर्शन हुए कान जीव से वो अरविंदो इनकी प्रतिभा को आप संपन्न मानते हैं तो हम लोग थोड़ा उनसे आपका जमात जानना चाहेंगे कि उनकी प्रतिभा जो थी देश के लिए समाज के लिए व्यक्ति तो के लिए उनके खुद के लिए वो प्रतिभा संपन्न थी या नहीं मैं दो तीन बातें पूछ रहे हैं आप पहली तो बात यह है कि प्रतिभा सदा उस व्यक्ति के लिए ही सार्थक और संपन्न होती है जिसकी है और दूसरों के लिए सदा बांधने वाली सिद्ध होती है और रोकने वाली सिद्ध होती है। प्रतिभा जो है वो जिस व्यक्ति के भीतर है उसके लिए तो समृद्धि और सार्थकता देने वाली होती लेकिन दूसरों को सदा बांधने वाली और रोकने वाली सिद्ध होती अब तक ऐसा होता रहा है अब तक ऐसा होता रहा है जिससे गांधी जी की प्रतिभा गांधी जी के लिए तो एक आनंद है लेकिन गांधीवादियों के लिए बिल्कुल है। उनको बांध गई बुरी तरह कस गई बुरी तरह तो मैं जिस प्रतिभा की बात कर रहा हूं मेरा कहना ही यह है कि ऐसी मनोदशा होनी चाहिए समाज की कि प्रतिभा का आदर हो स्वागत हो सम्मान हो अनुगमन न हो उसके पीछे कोई नजर क्योंकि जब भी प्रतिभाशाली के पीछे आप गए तो आप अपनी हत्या कर रहे आप मिटेला हाँ आपका व्यक्तित्व तो गया आप गए आप खत्म और इसलिए अनुयायी बनना मैं सुसाइडन मानता हूं किसी का भी बड़े से बड़े का और इसलिए दुनिया में हमेशा जब बड़े लोग होते हैं जैसा अब तक हुआ है तो उनके पीछे 10-25 साल तक लिए बड़े अंधेरे का युग आता है, उसका कारण है वो बड़े लोग इस तरह बुद्धि को कुंठित कर जाते हैं कि 10-50 साल लग जाते हैं उनसे छूटने में फिर और उनसे बचने में यानी गांधी से बचने में पचास साल लगेंगे इस मुल्क जब तं झट छूटेगी तब और मजा यह है, है कि गांधी से छूटने की जरूरत न पड़ती अगर आप न बनते तो सवाल गांधी से छूटने नहीं, नहीं आप बन गए इतनी उपद्रव है गांधी ठीक है अद्भुत व्यक्ति है बात तो हो गई है अरविंद ठीक है अरविंदनाथ ठीक हो रहे थे हजार लोग होने चाहिए लाख लोग होने चाहिए फिर जब हम पूछते हैं ये बात तो हमारे मन में ख्याल ही ये होता है कि क्या इनका अनुगमन किया जाए गांधी अगर ठीक है तो हम पूछते इसलिए कि क्या इनके पीछे चले मैं मानता हूं कि कोई भी ठीक हो सकता है लेकिन पीछे चलना कभी ठीक नहीं है ठीक होना व्यक्तिगत निजी घटना है आप पीछे नहीं जाना है आपको आप पीछे गए कि आप गए बुरी तरह गए और अब तक ऐसे हुआ है कि बड़ी प्रतिभाओं से हमें फायदा तो कम हुआ नुकसान ज्यादा हुआ। फायदा हो सकता अगर हम उन्होंने उनकी इंडिविजुअल यूनिकनेस में स्वीकार किया हो हमने कहा होता कि राम राम है बहुत अद्भुत कृष्ण कृष्ण बहुत अद्भुत बुद्ध बुद्ध बहुत अद्भुत और सौभाग्य की पृथ्वी पर हुए हमने उन्हें देखा और जाना लेकिन हम इस चक्कर में पड़ गए कि हम बुद्ध कैसे हो तो न तो एक जैसे संभावना है कोई मार्ग भी नहीं है और अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे जैसे होने की कोशिश की तो वो सिर्फ आवरण ओढ़ सकता है और आत्मा को हत्या करेगा तभी दूसरे जैसा हो और अब तक के सारे महापुरुष दुखदायी सिद्ध हुए सुखदायी हो सकते थे हो नहीं पाए तो और जहरीले सिद्ध हुए क्योंकि हमारी पकड़ ये रही कि उनका अनुगमन करो उनको मान मानकर चलो उन जैसे हो जाओ फिर दूसरी बात ये है कि प्रतिभाशाली जो भी कह देता है वो प्रतिभाशाली है इसलिए ठीक नहीं हो जाता ठीक होना जरूरी नहीं प्रतिभा बिल्कुल गलत हो सकती और प्रतिभा हो सकती लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जरूरी कि प्रतिभा है किसी के पास तो उसका ठीक होना भी अनिवार्य प्रतिभा पूरी हो सकती और बिल्कुल गलत हो सकती है आप मेरा मतलब समझ रहे हैं तो और बहुत प्रतिभाएं गलत हुई वो तो प्रतिभाएं तो इतनी हैं कि वो आकर्षित करती हैं अभिभूत कर लेती है लेकिन वो बिल्कुल गलत है गुरु शिशी हो जी गुरु शिशी हो बड़ी खतरनाक है परम्परा बड़ी खतरनाक है और बहुत नुकसान पहुंचा है गुरुओं में अच्छी दुनिया होगी उसमें गुरु तो नहीं होंगे शिष्य होंगे इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए मैं दो उनको समू गुरु तो नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी जिसको गुरु होने का ख्याल है पागलखाना भेज देने जैसा तो आदमी कोई ख्याल पैदा हो गया कि मैं गुरु हूँ वो तो बिल्कुल उसका इलाज करवाना चाहिए वो न्यूरोटिक है लेकिन शिष्य दुनिया में होने चाहिए शिष्य होने का मेरा मतलब एटीट्यूड ऑफ लर्निंग वो सभी में होना चाहिए कि एक आदमी सीखे सीखे सीखे सीखने की भावना तो शिष्य का मतलब इतना है कि सीखने का भाव तो सीखे जितना सीख सके और मजा ये है कि गुरु सीखने में बाधा डालते हैं क्योंकि जब भी कोई गुरु बनता है तो वो बांध लेता है और सब तर और तरफ से सीखने के रास्ते बंद कर देता है वो कहता है सीखो वहां से और कहीं से नहीं तो महावीर को जिसने गुरु बना लिया वो मोहम्मद से नहीं सीख सकता और मोहम्मद अद्भुत आदमी उससे बहुत सीखने को है और मोहम्मद को पकड़ लिया वह बुद्ध की तरफ आंसू उठाया और ये तो बड़े बड़े गुरु हैं छोटे छोटे गुरु बहुत हैं, वो भी सब रोकते हैं मेरा कहना यह है कि सीखने की क्षमता और सीखने का भाव प्रत्येक में होना चाहिए और मरने तक होना चाहिए यानी जो आदमी जीवन भर शिष्य बना रहे मरते वक्त तक वो अद्भुत आदमी है लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि आदमी जन्म से गुरु हो जाता मरना मरने तक शिष्य रहना बहुत जोर की बात है अभी हाँ, जन्म से ही गुरु हो जाते शिष्य <समें> तो भाई बहुत इनोसेंट और बहुत निर्दोष भाव है अद्भुत भाव है सीखने की तैयारी इससे बड़ी सरलता विनम्रता दूसरे नहीं होती पा एक मुसलमान फकीर था बाजीद। जब मरने के करीब है तो उसके शिष्य ने उसे पूछा है मित्रों ने पूछा है कि आपने कहा गुरु तो बात गुरु होता तो बहुत कम सीख पाता गुरु कोई भी ना था इसलिए बहुत सीखा जो भी मिला उसे सीखा और ऐसा भी नहीं था कि आदमी से सीखा दरक से सूखा पत्ता गिर रहा था तो उससे भी सीखा कल गया चला गिरे हुए पत्ते को देखते गिरना पड़ेगा हरे कप्त रहो सूखना पड़ेगा और उस पत्ते को मैंने नमस्कार कर लिया कि आज तू तो अच्छे वक्त पर तो गिर गया कि मैं निकलता था तेरी बड़ी कृपा है फिर यह ख्याल ही न आ सूखा पत्ता कल तक खरा था और कितनी अकड़ और शाम में था सूख गिर गया और उसके सूखने की गिरने की को हो भी नहीं पाई खबर भी नहीं हुई किन्हीं पत्तों ने स्वर भी नहीं मसाया कि कहां जाते किसी ने कुछ नहीं कहा वो चुपचाप गिर गया जमीन पर पड़ा है तेरी बड़ी कृपा की तू गिर गया जब मैं गुजरता था क्योंकि समझ में आई है बात की अभी हरे कल सूख जाएंगे वायजीद तो ने कहा कि एक बार मैं गांव में गया रात के कोई 12 बज गए गांव भटक गया रास्ता तो गांव में कोई नहीं मिला एक चोर मिला वो अपनी चोरी को निकला था तो मैंने उससे पूछा की मित्र तो रास्ता बता सकोगे मैं कहा जाऊं कहा रात अंधेरी है मुझे ठहरने का कुछ पता नहीं तो उस चोर ने कहा कि तुम साधु मालूम पड़ते हो क्योंकि साधु मेरा ऊपर से दिख जाता है लेकिन मेरा कभी पता नहीं कि तुम किससे पूछ रहे मैं चोर और चोर होना कभी ऊपर से नहीं दिखता तो होता है। तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो बता दूंगी मैं चोर हूँ और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे घर ठहर सकते घर खाली हो मैं रात भर <laughs> तो बाहर ने कहा अपने मित्रों से कि मैंने उनको पहले से सजाना चोर की इतनी हिम्मत हो सकती है की कह दे की मैं चोर और मैं साधु लेकिन हिम्मत से तो कह नहीं सकता कि मैं साधु क्योंकि तो भीतर मेरे चोर मौजूद है और उस आदमी के भीतर साधु जरूर मौजूद था तभी वो कह सकाश था, था। तो क्यूँकी तो चोर स्वयं को कहने की हिम्मत सिर्फ साधु में होती चल मैं तेरे घर चलता मैं उसके घर गया वो मुझे सुना के चला गया और पांच बजे के करीब फिर लौटा नींद खुली तो मैंने पूछा कुछ मिला कुछ लाए तो वो कहने लगा आज तो नहीं लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे फिर आकर वो सो गया सुबह तो दिन भर सोया रहा दोपहर को उठा तो बड़ा मस्त था नाचता था गीत गाता था तो मैंने पूछा तो तुझे कुछ मिला नहीं फिर कल मिल जाए फिर रात गए मैं महीने भर उसके घर था और हर बार ये हुआ कि सुबह वो और मैंने पूछा कि कहो कुछ मिला तो आज तो नहीं मिला लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे फिर महीने भर के बाद मैंने छोड़ दिया उसका घर फिर वो भगवान की खोज में वर्षों भटक रहा और बार बार ऐसा होने लगा जब नहीं मिलता तो छोड़ दो ये ख्याल तभी उस चोर का ख्याल आ जाता कि बाद में रोज लौट के कहता था कि कल फिर कोशिश करे तो वो तो साधारण धन चुराने गया था और फिर भी हिम्मत बड़ी थी हम भगवान को चुराने चले और हिम्मत बड़ी कमजोर कैसे काम चलेगा तो फिर मैं सीखा ही रहा जब भी हारने लगता मन तब तो फिर उस चोर का ख्याल आ जाता वो कहता और कोशिश करेंगे उसी चोर को उस चोर से जो सीखा था उसी से मैंने परमात्मा को पाया नहीं तो पानी पा नहीं सकता तो मरते वक्त ऐसी बहुत सी बातें थी जैसे बहुत से गुरु मिले एक गांव से गुजरता था एक छोटा सा बच्चा दिया लिए जा रहा पूछो उससे कहा जाते हुए दिए को लेकर उसने कहा मंदिर में जहां है तो मैंने उससे कहा कि तुमने ही जलाया है दिया उसने कहा मैंने ही जलाया है। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुमने ही जलाया तो तुम्हें पता होगा कि रोशनी कहाँ से आई कहाँ से आई बता सकते हो तो उस बच्चे ने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा फूक मारकर रोशनी बुझा दी और कहा कि अभी आपके सामने चली गई बता सकते हैं कहाँ चली गई और आप कहां बता देंगे कहाँ चली गई तो मैं बता दूंगा कहाँ से आई क्योंकि मैं सोचता हूँ वही चली गई होगी जहाँ से आई बच्चे ने कहा वही चली गई तो बच्चे के पैर छूने पड़े कोई उपाय ना था नमस्कार करनी पड़ी तू अच्छा मिल गया हमने तो मजाक की थी लेकिन मजाक उल्टी पड़ गई मजाक ही की थी बच्चे से लेकिन बहुत उल्टी पड़ गई बहुत भारी पड़ गई और अज्ञान बुरी तरह दिखाई पड़ा कि ज्योति का पता नहीं कि कहाँ से आती और कहाँ जाती और बड़े ज्ञान की हम बातें किए चले जा रहा हूँ उस दिन से मैंने ज्ञान की बातें करना बंद कर दी क्या बात है ज्योति का पता नहीं है तो भीतर की ज्योति की बातें कर रहे हैं पता नहीं तो, तो फिर मैं चुप रहने लगा उस बच्चे ने मुझे चुप करवाया हजारों किताबें पढ़ी दीजिए मैं नहीं बोला थे, बोलो। तो मैं लिख देता था कि की ज्योति कहा जाती है तो बताओ मतलब क्या है बोलने से ये कुछ पता ही नहीं तो बोलो तो इसको मैं कहता हूँ तो गुरु तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए दुनिया में शिष्य सब होने चाहिए और अभी हालत ये है कि गुरु सब शिष्य खोज रहे बहुत मुश्किल नहीं।, तो। तो। नहीं।, नहीं नहीं सकता हम तारीफ सुनी आपकी हमारे भाई सब करते ही है आप भी हैं दोस्त सब जितने करते हैं और हमें ये उत्सुकता होती है जानने की आप से क्या करते थे आपने शुरुआत कैसे हुई ये चालू किया तो लोगों तो थे थे इधर उधर कर रहे थे, इस लोग जमा हो रहे बारे बारे में में जो पिछले टाइम में टेस्ट किया था और टेस्ट किया लोगों के खयातों को कब सा ख्याल आया आपको किस तो तो से बस वृक्ष कैसे निकला क्या <laughs> <था। laughs> <laughs> बहुत ही कठिन बात है आप जो पूछते कठिन कई कारण तो ये कि जिंदगी कुछ ऐसी चीज है कि वो ट्रिप कहां से शुरू होती है कभी नहीं बताया जा सकता यानी जहां से हम उसको शुरू होता हुआ कहते हैं वो हमें समाना हुआ बिंदु होता है और दूसरी घटना यह है संबंध में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल मामला है बहुत बढ़िया यह सही है हाँ इसलिए कठिन है कि दूसरे को हम से देखते हैं तो तस्वीर अट जाती प्रतिबिंध होते हैं हमारे पास कल ऐसा था हम अपने को कभी देखते नहीं और भीतर अपनी कोई तस्वीर नहीं अपती वहां तक धार होती है अलग अलग स्नेक्स नहीं होते हैं तो भी मुश्किल हो जाता है और फिर जब भी हम बताने जाते हैं तो और मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब हम बताने जाते हैं तो कुछ खंडों को ही छूप हैं और बीच के हिस्से गैप रह जाते हैं और उनमें कई बार जोर दिखाई भी नहीं भी पाता जैसे कि कोई सीढ़ियों जा रही हो, हजारों और उसमें दस पांच सीढ़ियां चुनके बताना रहे बीच की सीढ़िया गिर जाए उन सीढ़ियों के बीच कोई तो कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता फिर भी कोशिश की जा सकती है कि क्या जो पहली से पहली मुझे छालना आती है चारों तरफ एक अद्भुत झूठ का बोध होना शुरू हुआ जो पिता कह रहे हैं उसमें जो माँ कह रही है उसमें जो मित्र कह रहे हैं उसमें जो शिक्षक कह रहे हैं उसमें जो मंदिर का पुजारी कह रहा है जो नेता कह रहा है उसमें ऐसा लगा कि चारों तरफ एक गहरा झूठ सबको घेरे हुए और ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि वो झूठ मुझे भी घेर रहा है यानी मैं जिस ढंग से देखता हूं वो था। भीतर से मैं कुछ और ढंग से देखना चाहता था और जो बात मैंने कही वो थी नहीं रास्ते पे एक आदमी मिला और उसने कहा कि नमस्कार आप आपको देखते बड़ी खुशी हो भीतर मनोर आता यह आदमी कहां से दिख गया सुबह सुबह दिन खराब ना हो जाए तो ये भी दिखाई पड़ना शुरू हुआ है कि वो चारों तरफ का जो झूठ है वो मुझको भी पकड़े ले रहा है और अगर जिंदगी जागे नहीं तो शायद वो पकड़ ले भी लेगा फिर उसको झूठने जाएगा वो तरफ से घेर लिए चला जा रहा है जिससे कोई प्रेम नहीं है उससे कह रहे हैं बहुत प्रेम जो मुझे पहला बोध होना शुरू हुआ बहुत छोटी उम्र से वो ये था कि अजीब झूठ चारों तरफ पकड़े हुए कि घर में लोग बैठे हुए लोगों छोटे बच्चों को बाहर में उससे कहवा देते हैं कि वो घर पे नहीं है ये मुझे बाहर भेजते हैं देखने के देखने लेना कौन है अगर फला आदमी हो तो कहना कि घर में है और फला आदमी हो तो कहना कि घर में नहीं तो मैं बहुत हैरान हुआ कि घर में होना भी फना फलमी पे निर्भर होता है जब ये घर में होना कोई सच्चाई है या ये भी झूठ है जो कि कोई होता है तो आदमी घर में है कोई नहीं है तो घर में नहीं मुझे जो पहला स्मरण आता है वो ये की चारों सब चीजों में रजीब झूठे और मुझे मंदिर में जाया गया है पत्थर की मूर्ति मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है और मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि भगवान और इतना सरासर झूठ मालूम पड़ रहा है बिल्कुल पत्थर की मूर्ति इसको बाजार में बिकते भी देखा ये बाजार में खरीद के मंजिर में भी लाई जाती और भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और मेरे घर के लोग हाथ जोड़े हुए खड़े इनके हाथ जोड़ना एकदम झूठ मालूम पड़ रहा है सरासर झूठ मालूम पड़ रहा है जो मुझे पहला ख्याल आता है जो मुझे बचपन से पकड़ना शुरू हो गया वो ये कि एक फालसू है जो चारों तरफ सबको पकड़ेगा और जैसे जैसा मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे मुझे दिखाई पड़ने लगा कि सब तरफ एकदम घना झूठ है और दो ही उपाय है अगर या तो ये झूठ मुझे पकड़ लेगा और अगर झूठ पकड़ लेता है तो फिर जीवन में सबसे खोज का कोई रास्ता नहीं रहता तो जिंदगी क्या उसका पता ही नहीं चलेगा कभी पता ही नहीं चलता वो मैं पीछे कह रहा था कल्याण जी को एक लंदन में फोटोग्राफर था वो अपने दरवाजे पर एक तस्ती लगाए हुए और उसमें उसने दाम लिख रखे और लिख रखा है कि आप जैसे हैं अगर वैसे फोटो उतरवानी हो तो पांच रुपये और जैसे आप दिखाई पड़ना चाहते हैं अगर वैसी फोटो उतरवानी हो तो दाम दस रुपया और जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं अगर वैसी फोटो उतरवानी हो तो दाम पंद्रह रुपया एक आदमी गए हो उसकी दुकान पर उसने तो कहा कि बड़ी मुश्किल है हम तो सोचते हैं इन तरह की, की, की, की कैसे हो सकती है और यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो पिछले पंद्रह और दस वाली फोटो उतरवाते हैं उस फोटोग्राफर में आदमी पहले नंबर की फोटो उतरवाने का ख्याल करते हैं तो यहाँ अब तक कोई आए नहीं जिसने पहले नंबर की फोटो उतरवाई ये मुझे बहुत एकदम से गहरा पकड़ने लगा रोज रोज और बड़ी अड़न हो गई मुश्किल शुरू बहुत अड़चन हो गई बहुत परेशानी शुरू हो गई क्योंकि जहां जहां वो मुझे दिखाई पड़ने लगा वहीं मुश्किल शुरू हो गई घर के बुजुर्गों को कहने लगा की ये ये क्या मामला है शिक्षकों को कहने क्या बात है तब एक बात मुझे इतनी साफ दिखाई पड़ने लगी कि अगर झूठ मुझे पकड़ लेता है तो जिंदगी खो भी तो जैसा हूं वैसे ही दिखाई पड़ू और जैसा मुझे दिखाई पड़े वैसे ही कहू और जैसा मुझे ठीक लगे उसको वैसे ही चिंता है उसका कोई भी परिणाम हो एक बात पक्की है कि तो मैं झूठ होने को राजी नहीं होना जैसा हूं मैं जिस वैसे रहूंगा तो फिर किसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो गया कि भगवान है कि आत्मा है कि पिछला जन्म है कि कर्म है किसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो गया और प्रत्येक चीज पर क्योंकि तो सब विश्वास मुझे झूठ है मालूम पड़ेगा तो विश्वास झूठ का दूसरा नाम है जो आपको नहीं मालूम होता नहीं दिखाई पड़ता उसको मान जाए तो इतना पढ़ा मैंने कि कहीं से कुछ पता चल जाएगा इतने लोगों के पास गया इतने लोगों से मिला इतना भटका कि कहीं से कोई बता सकेगा लेकिन तो फिर धीरे धीरे पता चला कि कोई दूसरा शायद बता भी नहीं सकता तो एक बात पक्की मेरे मन में हो गई कि विश्वास नहीं करूंगा जान लूंगा तो जान लूंगा नहीं जानूंगा जान तो अज्ञान ही रहूंगा विश्वास नहीं करूंगा और इसने तो कुछ ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कुछ दिन के घर के लोग समझते मैं पागल हो गया क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी मुझे शक होने लगा जैसे मेरे पिता हैं तो मैं उनसे पूछने लगा की मैं कैसे मानू क्या मेरे पिता मुझे क्या पक्का है मुझे क्या पक्का है और क्यों मानू और जब कोई चीज पर विश्वास न करने की शख हिम्मत कर ली जो अड़चन होनी थी वो स्वाभाविक थी सब तरफ हो गई और साथ ही एक भीतर एक वैक्सीम आना शुरू हो गया जब हम किसी चीज पर विश्वास ही न करें तो भीतर कौन सी चीज को पकड़े किसको पकड़े क्या है भीतर कोई पकड़ने का उपाय नहीं रहा कि कोई सहारा बना लें, कोई विचार पकड़ लें कोई धर्म पकड़ लें कोई संप्रदाय पकड़ लें कुछ मामला नहीं कोई किताब गीता कुरान कोई सहारा बन जाए तो बीत व्रेक्यूम आया वो कोई एक वर्ष में बिल्कुल वैक्यूम नहीं था वैक्सीब मतलब आप आके बैठ गए और मुझे पता नहीं क्या आप आ गए आपको देख रहा हूं कि आप आ गए आप, आप, आप बैठे आप चले गए लेकिन कल आप मुझे पूछेंगे कि मैं आया था तो मुझे पता नहीं यानी आंखें बिल्कुल ऐसी होगी जैसे दर्पण हो कोई आया और कोई गया और एक वर्ष तक शायद ज्यादातर पड़ा ही रहा उठा भी नहीं क्योंकि ऐसा जब कोई भी विश्वास न रहा तो ये भी होने लगा घर के लोग कहते कि खाना खा लो तुम खाया तो ठीक नहीं खाया तो ठीक क्योंकि खाना खाने से किसको क्या मिल गया है कहते कि उम्र कम हो जाएगी शरीर कमजोर हो जाएगा मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो मरेंगे अगर ऐसा हो तो खाना खा लू आप मुझे ऐसा बता दें जो लोग खाना खाते रहे वो नहीं मरे तो मैं भी खाना खा लेगा और मैं आपसे ये पूछता हूँ की जिंदा रहो क्या मिल गया है जो मुझे जिंदा रहने की आप सलाह दे धीरे धीरे घर के लोगों ने भी छोड़ दी फिक्र जो करना हो करो जो ना करना हो ना करो और तब उस में मैं बिल्कुल वेक्मेटा जैसा हो गया यानी मैं उठ के क्यों जा रहा हूँ कहाँ ये मुझे भी ख्याल में न रहा बस चीजें ऑटोमेटिक हो गयी प्यास लगी हुई तो जाके पानी क्यूँ लिया है भूख लगी तो जाके चौकी में बैठ गया हूँ नहीं लगी तो दो दिन गुजर गया चार दिन गुजर गए स्नान करने गया हूँ तो घंटों गुजर गए दिन गुजर गए स्नान ही करता रहा लोगों ने समझा कि पागल हो गया मुझे भी बीच बीच में शक एक ही बस दौड़ता था सब खो गया है तो बस एक ही बात दौड़ती थी कभी कभी दूसरे लोगों की आंखों में देख के पागल हो गया लेकिन मैंने कहा कि ठीक है अगर अगर इस कोई पागल ही हो जाना है तो पागल हो जाना तो ठीक है वो शून्य जितना बढ़ता चला गया करीब दो या तीन बार में कोई कई दिनों तक कोमा में चला गया बिल्कुल हम दो चार दिन बेहोशी पढ़ा बेहोशी नहीं, नहीं एक वर्ष लेकिन मैंने उससे भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने सख्त मान ये लिया था कि जो भी हो मैं जानना ही चाहता हूं या मर जाऊं या जानता एक वर्ष तक निरंतर इस शून्य में गुजरते गुजरते एक दिन आधी रात को जिससे एकदम से उठ पड़ा और कोई तीन दिन से बेहोश रहा और जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया तर, कोई चीज एकदम से फूट गई कोई बंद द्वार खुल गया कोई दिया एकदम से जल जाए और अंधेरे में चीजें दिखाई पड़ने लगे वो हुआ उस होने के बाद सब बदल गया उस होने के बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गई एकदम चुपचाप सीधा नॉर्मल हो गया उस दिन के बाद कोई अविश्वास ना रहा कोई विश्वास भी न रहा दोनों ही चले गए दोनों ही चले गए और एक सीधी दृष्टि हो गई इस... अब मेरे पास कोई पक्का नहीं है मुझे ख्याल की क्या कहूंगा आपसे आप कोई बात पूछ लेते हैं तो मुझे दिखाई पड़ने लगता है और जो मुझे दिखाई पड़ता है वापस उसमें मुझे भी पता नहीं कि शब्द के बाद दूसरा शब्द क्या आएगा और इसके बाद क्या कहूंगा, ये मुझे कुछ पता नहीं है और जब कोई नहीं है तब मैं बिल्कुल खाली। ली जब कोई आ गया है तो सोच विचार खत्म ही हो गया है बोल रहा हूँ तभी विचार है नहीं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल मोहन इतनी अद्भुत शांति हो रहा है इससे आनंद का अनुभव हुआ कि मैंने इस ईश्वर का अर्थ ही यही कर लिया और जीने का एक बिल्कुल ही नया खाना भी खा रहा हूं तो ऐसा नहीं होगी खाना मुझे कोई छोटा आनंद है उतना आनंद है जितना परमात्मा का उतना फर्क नहीं आप से बात कर रहा हूं तो आनंद मुझे उतना है जितना परमात्मा से बात करो, उसमें मुझे फर्क नहीं सो रहा है छोड़ा हूं तो उसमें भी आनंद है अब जो भी कर रहा हूं यानी अब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए धार्मिक कृत्य है और कोई आधार्मिक कृत्य और कोई सांसारिक बात है और कोई पारलौकिक बात है छोटी से छोटी चीज में और सब चीजों में सब चीजों में रस है ऐसे किसी चीज मुझे विरस हुई नहीं तो वैराग जैसी चीज ही नहीं है मुझे किसी चीज में कि मुझे विराग है किसी चीज से भी सभी चीजों में और मैं तो इतना हैरान हुआ है कि अब तो मैं वैराग की परिभाषा ही करने लगा हूँ की राग अगर पूर्ण हो जाए तो वैराग हो जाए और स्वाद अगर पूर्ण आ जाए तो स्वाद से मुक्ति हो जाती है तो अब तो जो भी चीज है उसमें कैसा पूरा है पूरी डूब जाता हूँ खाना खा रहा हूँ तो पूरी खा रहा हूँ मैंने उसमें खाने ही खा रहा हूँ कुछ और नहीं कर रहा हूँ सो रहा हूँ तो सो ही रहा हूँ कल की कोई बात करता है तो ही मुझे कल का ख्याल आता है तो कल जब आया था जब उसे देख अभी जो है है, आपके घर ठहरता हूं तो आप ही मेरे परिवार के मुझे याद ही नहीं आता किसी और का और आपका घर छोड़ कर गया तो फिर मुझे आप याद ही नहीं आते देखे फिर आऊँगा दोबारा तो फिर ऐसे लोगोंगे जहाँ आप के साथ था सदा और बिल्कुल याद आ जाएंगे पूरे याद आ जाएंगे किसी को भूलते तो ही नहीं और किसी को याद भी नहीं कर सकते एक तो न भूलना वैसा होता है हम किसी को याद करते रहते हैं तो नहीं भूलते तो कभी किसी को याद ही नहीं करता बस जब वो सामने जाता तो याद आ जाता जब वो चला जाता उसी के साथ उसकी याद भी चली जाती एकदम जैसे एक खाली मकान हो वैसी हालत होगी लेकिन अब तक और न छोड़ने का मन है ना कुछ पकड़ने की न किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में और ये भी पक्का नहीं कि जो आपसे कहता हूँ उसका आग्रह भी नहीं है कि उसे कोई माने क्योंकि मैंने तो सब ना मान के एक दिशा पाई इसलिए वो लोगों को कहता रहता हूं कि जहां तक बने किसी को मानना मत मुझको भी मत मानना मान नहीं मत और न मानने में ठहरने की कोशिश करना और अगर ठहर गए कभी ना मानने में तो वो हो जाएगा जो जानना है और मानने वाला कभी जानने तक नहीं पहुंचा और जिस दिन से ये हुआ उस दिन के पहले मैं किसी से बात ही नहीं करता था मैंने आप मुझसे बात करवाना ही मुश्किल थी ऐसा भी हो जाता था कि कि कोई मित्र आ गया हो और जबरदस्ती मुझे हिला रहा है और वो कहता है कि इस बात का जवाब दो मैं बैठा हो तो देख रहा हूं कोई जवाब ही नहीं और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं कहता हूँ नहीं कहूंगा मुझे कोई रुचि भी नहीं थी किसी और विस्फोट के बाद एक और अजीब घटना घटी और ये अनुभव होना शुरू हुआ कि आनंद में जितना बांट उतना बढ़ जाता है तो अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के माइंड को चेनलाइज कर रहा हूं इस आप किसी के माइंड को चेनलाइज नहीं करता मुझे जो लगा है वो कह देता हूँ और अपने रस्ते पर चला जाता हूँ फिर तो उस कहने के पीछे ये भी नहीं कि आपने उसे माना पकड़ा स्वीकार किया आपसे कोई संबंध ही नहीं बांधता कि कोई मेरा शिष्य हुआ कि कोई अन्यायी हुआ कि कोई कोई मेरा सासी हो गया ऐसा भी कुछ भी नहीं है और ख्याल नहीं है बस बात इतनी है कि आपने मुझे सुन सुन लिया मेरी बात ली और मेरे भीतर जो भी कोई बादल भर जाए पानी तो बरस के कोई धरती पर कृपा नहीं करता मुझे तो धरती कृपा करती है जो बरस जाने देती है से नहीं करता लेकिन मुर्गी के विचार बहुत से विचारों से मिल सकते हैं जय कृष्ण मूर्ति के दुनिया तो में कोई समझदार आदमी का कभी फॉलोअर में ख्याल नहीं रहा कभी नहीं रहा लेकिन फॉलोअर सभी को मिल जाते हैं जय कृष्ण मूर्ति को भी आ सकता विचार मेल खा सकते हैं बहुत से सस्तो ये है मेरा कहना तो ये है कि अगर मैं कुछ जान रहा हूं तो ये हो ही नहीं सकता है कि वो दूसरे जानने वालों से मेल ना खाता ये हो ही नहीं सकता अगर मैं जान रहा हूँ तो वो मेल खाएगा ही ये हो सकता है कि युग बदलते हैं भाषा बदल जाती है सत्य बदल जाते हैं कहने के धन बदल जाते हैं और फिर एक एक व्यक्ति के साथ अपना अपना माध्यम होता है और बुद्ध और महावीर एक ही साथ थे बिहार में और कई बार ऐसा हुआ एक ही गांव में ठहरे और एक बार ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के आधे में बुद्ध ठहरे आधे महावीर और दोनों ऐसी उल्टी बातें बोलते हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही बात बोल रहे और मुझे किसी ने पूछा कि जब एक ही गाँव और एक ही धर्मशाला में बुद्ध महावीर ठहरे तो मिले क्यों नहीं मिलने की कोई जरूरत ना मिलने की जरूरत वही होती है जहाँ कुछ भेद होता है मिलने की जरूरत सब बिल्कुल अलग अलग और सब उल्टे भी है महावीर कहते हैं आत्माओं को पालना सबसे बड़ा ज्ञान है और बुद्ध कहते हैं आत्मा को मानने से बड़ा अज्ञान तो की बात कर रहे उनके कहने का रास्ता बिल्कुल दूसरा है महावीर कहते हैं आत्मा को पालेना सबसे बड़ा ज्ञान है लेकिन वो कहते हैं कि तुम नहीं हो आत्मा तो मैं अहंकार हो इसको छोड़ दो इसको जाने दो तो आत्मा मिल जाएगी और बुद्ध आत्मा को अहंकार कहते हैं वो कहते हैं आत्मा को छोड़ दो तो वो मिल जाएगा जो है और तब कोई दिक्कत नहीं रह जाती असल में दुनिया में जिन्होंने भी कुछ कभी जाना हो उनके शब्द में वक्ति भर का भी भेद नहीं हो। होने का कोई उपाय नहीं अगर भेद दिखता हो तो वह हमको दिखता है वो हमको दिखता है भेद क्योंकि हमारे पास सिर्फ शब्द होता है अनुभूति नहीं होती और शब्द में भेद हो सकते हैं अनुभूति में कोई भेद नहीं तो है जब हम कहने जाते हैं तो भेद शुरू हो जाते हैं लॉस से जिंदगी भर नहीं लिखा कुछ बहुत लोगों ने कहा कि लिखो तो उसने कहा पहले बहुत लोग लिख चुके उससे कुछ फायदा हुआ अगर उसका फायदा नहीं हुआ तो मुफ्त और से कुछ कागज खराब करवाते तुम मैं नहीं लिखता अस्सी वर्ष का हो गया तो छोड़ के जा रहा था चीन तो उसके के गांवी पर सम्राट ने चीन के और कि ऐसे नहीं जाने देंगे वो जो तुम जानते हो लिख जाओ तो उसने तो मैं लिख देता हूं लेकिन जो मैं जानता हूं पहली तो बात उसको लिख नहीं सकता और दूसरी बात अगर कोई तरह से कोशिश भी करूं तो तुम उसको पढ़ कभी भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम वही पढ़ सकते हो जो तुम जानते हो इस तो तुम कैसे जानोगे और मुझे एक आदमी नहीं दिखाई पड़ता उसने कहा जो मेरी किताब पढ़ के जान लेगा तो क्यों मेहनत कर पाते हो कि नहीं मान तो उसने किताब लिखी टाओ से छोटी सी किताब लिखी इससे छोटी किताब नहीं है दुनिया में और इससे कीमती किताब भी नहीं कीमती इस लिहाज से कि पहले वाक्य उसने लिखा कि मुझे बड़ी दिक्कत में डाल रहे हो सबसे कहा नहीं जा सकता और मैं कहने जा रहा हूं और जैसे ही कहा जाता है वैसे ही सब गड़बड़ हो जाता है तो जो जन्म है वो इतना बड़ा है और सब इतना छोटा है कि जैसे कोई सागर को जाने और एक प्याली में भर के आ जाए तो जो घर ले आए और उससे किसी को बताया कि ये साज़र तो सागर राह देखे वो साज़र को और जितना जान ले उतना भी शब्द में नहीं जाना लेकिन जो भी जिनने कभी जाना है वो एक ही है वो दो हो नहीं सकता शब्द बदलते रहेंगे रोज बदलते रहेंगे तो जो है कुरान में जो है बाइबल में महावीर ने बुद्ध वो लेकिन ये हम जाने कोई छाल ना आता नहीं तो नहीं आता और उसे अगर पाना हो उसे अगर जानना हो तो किसी को पकड़ मत लेना महावीर को बुद्ध को या कृष्णमूर्ति को या मुझे या किसी को पकड़ा कि खो गया पकड़े की बाकी चीज पकड़ ली और गए तो सारी चेष्टा ये नहीं है कि मैं आपको कहते कुछ समझा दूंगा कहने की सारी चेष्टा यह है कि शायद थोड़ी सी बेचनी आत्मा हो जाए और एक मूवमेंट शुरू हो जाए गति हो जाए और कहीं आप चल पड़े कोई यात्रा शुरू हो जाए तो ये जो आप कहते हैं चैनलाइज नहीं कर नहीं मेरा मतलब हाँ। जो आप बोल रहे हैं है, कोई लक्ष्य तो है ना नहीं बिल्कुल नहीं नहीं देवानंद जी बिल्कुल नहीं क्योंकि तो मेरा मानना यही है कि लक्ष्य सिर्फ दुखी चित्र में होता है सिर्फ दुखी आदमी के पास लक्ष्य अगर चार अगर इंसान या चार आदमी अच्छा सोचने लग जाए नहीं नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा सोचने लग जाए जैसा सोचना चाहिए तो फिर तुम मुझे बताना पड़ेगा कि कैसा सोचना चाहिए वो मैंने कह रहा हूँ और मैं और और जैसा लक्ष्य की बात उठाई तो बहुत अच्छी बात उठाई क्योंकि तो आमतौर से हमारा ख्याल है की जो भी हम करते हैं उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए और मजा ये है कि लक्ष्य भविष्य में होता है करना वर्तमान में होता है और वर्तमान और भविष्य कभी नहीं मिलते मिलते ही नहीं लक्ष्य सदा वर्तमान में होता है और करना सदा अभी होता है इसलिए एक और तरह की जिंदगी भी है कि जहां करना ही लक्ष्य होता है जैसे कि आदमी चला है कहीं जा रहा है दिल्ली जा रहा है पैदल चल के तो साफ जा रहा हूँ तो कहता दिल्ली जा रहा हूं लक्ष्य है एक आदमी से घूमने निकला है टहल ने आप उससे कहते कहा जा रहे वो कहता जा कहीं भी नहीं रहे घूम रहे लक्ष्य तो भी पर लेकिन वो उसी के साथ जुड़ा है बस उसके बाहर नहीं भगवान गा को किसी ने पूछा कि तुम किस लिए पेंट करते हो किस लिए तुमने कभी चांद से नहीं पूछा की कि तुम किस लिए हो तुमने कभी फूलों से नहीं पूछा कि किस लिए खिलते हो ये सब फूल खेलते हैं जैसे चांद आकाश में ऐसा प्रिंट करते किस लिए नहीं प्रिंट करना ही आनंद है मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तो वो बोलना ही आनंद है और आपने सुन लिया इतना बड़ा आनंद है कि इसके और लक्ष्य बनाने की कोई जरूरत नहीं और कुछ बनेगा तो वो बनेगा आपने सोचते हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे तो कुछ हमारा प्रयोजन है मतलब हमारी नजर में वो नहीं तो मैं बिल्कुल लक्ष्य ही न और मेरा मानना है कि जिसमें भी जिंदगी में लक्ष्य खोजा वो मुश्किल में पड़ेगा और जिसने जिंदगी को ही लक्ष्य बना दिया जान लिया जीना ही रोज रोज पल पल जी लेना ही जीसस के जीवन में घटनाएँ वो गुजर रहे हैं बगीचे के पास उनके मित्र सहा थे और बगीचे में लिली के फूल खिले हैं और जीसस ने उन फूलों को दिखा के कहा कि तो देखते हुए लिली के फूल सोलह मन सबसे बड़ा समझाट था उनका जैसे हमारे यहाँ कुबेर की कल्पना वासी सोलोमन की सोलोमन अपनी पूरी शान में भी इतना शानदार नहीं था जितने लिली के गरीब फूल है किसी ने पूछा की कारण तो क्या है इनका तो उनका कारण यह कि सोलोमन कल के जी रहा था लिली के फूल अभी जी रहे अभी इसी वक्त कल है ही नहीं कल से कोई लेना देना नहीं लक्ष्य जो है वही आदमी के चित्त में टेंशन है और जिस आदमी की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है क्या है पच्चीस साल पहले हमारे नेता गांधी जी जो आजादी आजादी आदि थी लक्ष्य था आजादी लेनी लक्ष्य नहीं होता बदलने में बहुत बड़ी आजादी मिलती है मेरा मान है ना नहीं अंग्रेज नहीं जाता कहने का मन वो भी जाता की नहीं क्योंकि अंग्रेज के जाने से आजादी नहीं मिल जाती तो लक्ष्य का जो मिलेगा उनको बिल्कुल हाँ, ही ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं जहां तक जिंदगी की सामान्य दौड़ का संबंध है वहां लक्ष्य लक्ष्य और उन लक्ष्य में जीने वाले लोग लेकिन मेरा कहना यह है कि लक्ष्य में जीने वाला आदमी सदा दुख में जीता है मेरा कहना यह जब तक मैं कारण कहता हूं कि जब तक उसे लक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो दुख में जीता है और जब लक्ष्य मिल जाता है तब एक नया दुख शुरू होता है कि अब क्या लक्ष्य में जीने वाला जो माइंड है वो सदा दुख में जीता है पहला तो जब तक तो लक्ष्य नहीं मिलता तब तक तो वो इसलिए दुखी होता है कि लक्ष्य नहीं मिलता फिर जब लक्ष्य मिल जाता तब वो इसलिए दुखी होता है कि तो अब क्या या वो नया लक्ष्य बनाए और तब तो फिर दुख में जीना शुरू करे और दो तरह के लोग हैं जो जो एक जो सदा लक्ष्मी में जीते जो बिना लक्ष्मी के एक मिनट जी नहीं सकते जो अगर प्रेम भी कर रहे हैं तो भी लक्ष्मी है जो अगर गीत भी गा रहे हैं तो भी लक्ष्मी है।, तो लक्ष है जो कुछ भी कर रहे हो तो लक्ष्मी है ऐसे आदमी हमेशा टेंशन में जीते ऐसे आदमी को मैं धार्मिक आदमी कहता हूं अधार्मिक और उस आदमी को मैं धार्मिक कहता हूं जो जहा है वही जीता है एक जैन फकीर हुआ बो उसके पास एक आदमी मिलने गया और उससे पूछा कि तुम्हारी साधना क्या है उस वक्त वो बगीचे में गड्ढा खोद रहा था तो उसने कहा गड्ढा खोदना तो पूछा तुम्हारी साधना क्या है पूछने तो का गड्ढा खोदना है ऐसी साधना कभी सुनी नहीं ये नहीं क्या हम भी गड्ढा खोदे तो तुम पहुंच जाएंगे उसने कहा अगर कहीं पहुंचने के लिए गड्ढा खोदा तो फिर गड्ढा खोदना साधना नहीं रह जाएगा हम कहीं पहुंचते नहीं खोज रहे गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा खोदने में बड़ा आनंद आ फिर मैं उसने कहा कुछ मुझे बताओ कि मैं कैसे जीऊं तो उसने कहा कि मुझे जब नींद आती तो मैं सो जाती हूं और मेरी नींद खुलती तो वहाँ उठाता जब मुझे भूख लगती तो खाना खाती जब मुझे भूख नहीं लगती जब चुप होने का मन होता है तो हो पूरे उसे जमीन पर गिरा लेती है वो विश्राम करने लगता है और हवा उसे छाती तो फा लेती हूँ वो आकाश में तैराश में तैरने लगता है मैं एक सूखा पत्ता हूँ मैंने जिंदगी को स्वीकार कर लिया है एक तो है लक्ष्य से जीना और साधारणता आदमी को वही सिखाया गया है कि लक्ष्य से जियो धन कमाओ यश कमाओ पद तो कमाओ ये बदलो वो बदलो लक्ष्य से जियो ऐसे ही सब आदमी जी रहा है चाहे आजादी लाने वाला चाहे गुलामी लाने वाला सब लक्ष्य से जी रहा है आदमी सारी आदमी लक्ष्य से जी रही है कुछ थोड़े से लोग कभी ऐसे भी है जो लक्ष्य से नहीं जीते सिर्फ जीते अर्थात जीना ही लक्ष्य है मेरा मानना है ऐसे ही लोग जीवन की परम कृत को उपलब्ध होते हैं ऐसे ही लोग और अभी तो तो ये छुटके व्यक्ति छोटे मोटे अगर किसी दिन कोई समाज समाज भी ऐसे जिया तो वो समाज भी परम कृत्या को उपलब्ध होगा ऐसा मेरा कहना है और परम को कोई तभी उपलब्ध होता है जब कल का कोई सवाल ही नहीं लक्ष्य का कोई सवाल ही नहीं और जब जीवन की छोटी से छोटी चीज भी आनंद बन गई अपने में यानी वो जूते भी साफ कर रहा है तो उतना ही आनंद पूर्ण जितना प्रार्थना करना है तो और लक्ष्य कोई भी नहीं है तो, तो मेरी यानी मेरी समझ ये है कि अगर आनंद की दिशा में जाना हो तो लक्ष्य के ऊपर उठना पड़ता है उसके बियॉन जाना पड़ता है और अगर दुख की दिशा में जाना हो तो लक्ष्य पकड़ के चलना पड़ता है और तो दुनिया पकड़ के चलती राष्ट्र चलते समाज है, चलते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि वो चलना गलत है वैसी गुलामी भी गलत है वैसी आजादी भी गलत है मैं नहीं कह रहा वैसी गुलामी भी गलत वैसी आजादी भी गलत और होता क्या है गलती को मिटाने के लिए दूसरी गलती लानी तो से होती है लेकिन दूसरी गलती इससे ठीक नहीं हो जाती मैंने सुना है कि एक में एक आदमी ने साफ करने का धंधा शुरू किया उसने एक पार्टनर रखा वो पार्टनर पहले जाकर लोगों के कांच गंदे कर आता को गाता तीन दिन बाद वो आदमी निकलता सड़क से चलता था वो कांच उससे कांचे तुमने बड़ी कृपा की तुम तो आई कृपाएंगे बड़े परेशान थे, थे सब फिर गंदी हो हर गांव में यही होता तुम आदमी चार छद कांच गंदे कर रहा था तो वो तो दोनों एक ही बंदे के पास में ये गुलामी लाने वाले और आजादी लाने वाले एक ही बंदे के पास में बहुत गहरे में दोनों लक्ष्य वाले वो भी एक लक्ष्य लेके ला रहे हैं ये भी एक लक्ष्य लेके ला रहा हूँ मेरा मतलब सुन है ना वो गुलाने को मिटा रहे हैं वो कौन तार पोत गया कोई अभी उसको मिटाने वाला आ गया ये है सब पार्टनरशिप एक ही बिजनेस है उसमें कोई बहुत फर्क नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें किसी धंधे से मतलब नहीं जिन्हें जीना ही काफी है और मैं ऐसे लोगों को अधिकतम लोग ऐसे हो जाए तो मानता हूँ की कभी एक ऐसा समाज भी बन सकता है जो वक्त जीता हो तब स्वर्ग होगा मैं, मैं मानता हूँ की स्वर्ग नर्क में ही फर्क हो सकता है अगर कहीं स्वर्ग और नर्क है तो स्वर्ग में लोग सिर्फ जीते होंगे और नर्क में लोग योजनाएं बनाते होंगे जीने की <laughs> कल आगे, कभी तो तो मैं तो बिल्कुल लक्ष्य हूँ मैं मानता हूँ कि लक्ष्य की बात ये बुनियादी रूप से गलत है और क्या करे आदमी की किसी भी तरह से लक्ष्य हो जाए चाहे बांसरी बजाय चाहे पेंट करें चाहे सड़क साफ करे लेकिन ऐसा कुछ हो जाए की ये मूवमेंट पूरी तरह से जिंदगी को घेर ले और ये मूवमेंट परफेक्ट एक्शन बन जाए पूर्ण कर्म हो जाए यही छोट एक शरद बाबू की एक किताब है शेष उसमें लड़की है कमल वो एक कलाकार है उसको शादी करके आ गई है जिस मकान में वो कलाकार रहता है उस लड़की को लेकर आया है तो मकान का मकान मालिक जो बूढ़ा है वो बहुत कपड़ा गया है, की बड़ी सुंदर है और बड़ी निर्दोष मालूम जाती है वो जब दोपहर को कलाकार गया है तो उस लड़की को क्या पागल तुझे कुछ पता है कि ये आदमी और भी दस पांच औरतों को यहाँ ला चुका है ये दो चार महीने से ज्यादा नहीं चलती है किसकी तो तुमने तो ठीक से सा शादी कर ली कानून से नहीं तो कल मुश्किल में पड़ जाएगी उसके भगवान ये तो बड़ा अच्छा हुआ वो तो कहता था कि कानून से शादी कर लो ले। तो लेकिन मैंने कहा शादी की क्या प्रेम काफी। ये तो बड़ा अच्छा हुआ अगर हम कानून से शादी कर ले तो बड़ी तो मुस्किल तो में पड़ता था क्योंकि बाद जब वो छोड़ता तो छोड़ न सकता और जब छोड़ना चाहता तो छूटना तो हो जाता सिर्फ कानून न चाहता ये तो बड़ा अच्छा भगवान की कृपा तो उस मैंने का पागल तुझे पता नहीं ये तो प्रेम चुप जाएंगे जल्दी तो उस लड़की ने उस बूढ़े से कहा कि मालूम होता है आपने कभी प्रेम को जाना नहीं क्योंकि जब प्रेम होता है तो क्षण काफी होता है उसके आगे की क्षण की फिक्र किसको तो जिसको प्रेम नहीं होता उसी को होती आगे की क्षण की फिक्र कि कल भी प्रेम होगा कि नहीं ये सिर्फ फिक्र पैदा ही तब होती है जब आज प्रेम नहीं हो जाता है तो अभी तो प्रेम है और है और जब नहीं होगा नहीं होगा उपाय क्या है अभी है और तुमने अच्छा बता दिया अगर पंद्रह दिन रहना है प्रेम तो फिर पूरा जी फिर एक क्षण खोना ठीक नहीं क्योंकि तो पंद्रह साल रहता तो आराम से भी जी सकते थे और अगर पंद्रह दिन रहता तो और भी था। फिर कभी चूक भी सकते थे बीच में छुट्टी भी रख सकते थे अब वो सब नहीं रहा तो पंद्रह दिन होगा ना तब तो एक क्षण मूल्यवान होगा तो मैं मानता हूं कि चूंकि हम एकदम दुख में है और एकदम व्यर्थता में है और कोई रस नहीं है कोई आनंद नहीं कहीं भी काम में इसलिए हम रस और आनंद को लक्ष्य में रख के सुविधा बनाते हैं जीने की वहां रख लेते हैं कि कल होगा कल होगा आज तकलीफे झेल लो आज मुश्किल झेल लो कल सब ठीक हो जाएगा वो लक्ष्य मिल जाएगा तब सब जाएगा। आज की जीने की जो कठिनाई है उसे हम कल के लक्ष्य को बना के सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि आज जीना मुश्किल होगा अगर आप लक्ष्य मिटा दें किसी का और आज जीवन दुख है तो फिर जियेगा कैसे तो वो कल लक्ष्य बना के आज के दुख को झेलने का उपाय है लक्ष्य लेकिन जब आज आनंद हो तो कल के लक्ष्य का सवाल क्या है कल है ही नहीं यानी अगर बहुत ठीक से हम समझें तो कल दुख से पैदा होता है और दोहरे में समझे तो टाइम जो है वो दुख से पैदा होता है और आनंद में टाइम नहीं होता अगर आप एक क्षण को भी आनंद में हो तो फिर समय नहीं रह गया, समय है ही और जब समय न हो तो लक्ष्य कहाँ होगा तो क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता तो है और भविष्य हो सकता है समय में और वर्तमान समय का हिस्सा नहीं भविष्य समय है और अतीत समय है वर्तमान समय का हिस्सा है ही नहीं तो समय के तीन हिस्से नहीं करता अतीत वर्तमान भविष्य नहीं वर्तमान तो समय का हिस्सा ही नहीं समय का हिस्सा तो भविष्य और अतीत अतीत है स्मृति वो है समय और भविष्य से आशा कल्पना लक्ष्य वो है समय और वर्तमान का क्षण तो बिल्कुल ही कालातीत है अगर उसमें हम डूब जाएं तो हम एकदम काल के बाहर है चाहे हम किसी वजह से डूब जाएं चाहे कोई प्रेम के क्षण में संगीत के क्षण में किसी भी क्षण में डूब जाए किसी फिल्म के क्षण में डूब जाए एक चित्रकार चित्र बनाते है मूर्तिकार मूर्ति बनाते में डूब जाता है संगीत संगीत में डूब जाता है और धार्मिक व्यक्ति मैं उसको कहता हूं जो 24 घंटे डूबा ही रहता है चित्रकार चित्र बना के फिर बाहर आ जाता है मूर्तिकार मूर्ति बनाता है फिर वापिस वही हमड्रम दुनिया में वापस लौट आता है और धार्मिक व्यक्ति उसको मैं कहता हूँ जो 24 घंटे उसमें ही डूबा रहता है और ऐसा अगर डूबना हो तो जिंदगी का प्रत्येक क्षण में वाला बने तब और वो डूबा सकता है और ऐसे डुबाने की प्रक्रिया को मैं साधना चाहता हूँ यानी लक्ष्य छिन जाए जीवन से और छो गहरा हो जाए और जिंदगी फ़ैलाव में ना हो दो तरह की जिंदगी है एक फैलाव की जिंदगी है एक लकीर पर बिंदु रखे हुए हैं वो चले गए आगे तक पीछे तक और एक जिंदगी इंटेंसिटी में है वर्टिकल है ऊपर जाती है नीचे जाती है ऐसी आग नहीं जाती तो अगर वर्टिकल जिंदगी में जाना हो तो ये क्षण काफी है इसमें सिर्फ गहरे से गहरा डूबा जा सकता ऊंचे से ऊंचा जाया जा सकता वो एक मार्ग ही अलग है और वहाँ प्रत्येक क्षण अपने में पर्याप्त अगले क्षण का सवाल नहीं है और अगर ऐसे में जाना हो तो फिर हो गति है एक क्षण के दूसरा क्षण दूसरे से तीसरा तीसरे और पहले क्षण को इसमें गुजारो दूसरा क्षण आएगा तो जियेंगे दूसरा इसमें गुजारो तीसरा तो जियेंगे और ऐसे पूरी जिंदगी गुजारो रखिए में मौत हाथ में आ जाती और कोई लक्ष्य नहीं आता है आ सकता नहीं क्योंकि लक्ष्य आ सकता था उसी वर्तमान में पकड़ लेने से उतर जाने से एक जर्मन मिस्टेक हुआ एक हार्ट एक कहानी कहता।, वो कहता था वो कहता था एक आदमी ने ज्ञान इकट्ठा करने के लिए दुनिया की सारी किताबें इकट्ठी की उसने सोचा कि किताबें इकट्ठी करूं ताकि ज्ञान मिल ज्ञान लक्ष्य बनाया किताबें संग्रह की संग्रह करते करते करते वो सात साल का हो गया और किताबें अभी भी बहुत बाकी रह गई और उसने कहा जिंदगी तो चुकी जाती है वो ज्ञान कब होगा किसी ने उसको कहा तो तो कि तू पागल किताबें जुड़ाता रहेगा उसने कहा ज्ञान तो तभी होगा ना जब सब किताबें जुड़ी जाएंगी किताबें बहुत ज्यादा हैं और तेरी जिंदगी बहुत छोटी तेरी जिंदगी चुक जाएगी किताबें नहीं छुड़ेंगी तो तुझे ज्ञान करना हो तो अभी कर ले लेकिन उसका में क्या कर सकता हूँ इतनी किताबें हो गई साठ साल का बुरा आदमी इतनी किताबें इकट्ठी करने में लगा रहा तो ख्याल नहीं किया कि कितनी हो गई आज देखा तो घबरा गया किताबें इतनी थी कि सात जन्मों में पढ़ी नहीं जा सकती तो बीमार पड़ गया उसने गाँव के बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि बड़ी कृपा होगी में तो मर गए साठ साल जमा दिए और अब बहुत सारी बात की जाते हैं तुम किस तरह संक्षिप्त कर दो तो बड़ा अच्छा तुम सब पंडित लग जाओ जो खर्च होगा मैं देखूंगा लेकिन तो किताबें संक्षिप्त करो पंडितों ने पांच साल लगाया किताबें संक्षिप्त की आदमी और बुरा हो गया अब भी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो संक्षिप्त कर ले तो ज्ञान मिल जाए और वक्त संक्षिप्त करने में जा रहा है फिर वो किताबें लेके आए तो पांच ऊँट पर तो लग जाए इतनी किताबें से ब्रिटिश कितनी बड़ी थी कि पांच सौ पे लग जाए उसने तो का पागल तो मुश्किल है मैं कब पाऊंगा ये पांच ऊँट पे लगी हुई किताबें भी बहुत ज्यादा है ये तो नहीं हो सकता पढ़ना इनका और संक्षिप्त करो तो उन्होंने कहा पांच वर्ष और लग जाएंगे पांच वर्ष और लगे वो और किताबें संक्षिप्त करके लाए जब वो लाए तो वो बीमार मरना सुनने पड़ा चिकित्सक घेरे खड़े थे पांच किताबों में संक्षिप्त कर लाए थे उस आदमी ने सिर्फ पीट लिया उसमें कहीं पांच किताबें मैं कब पढ़ूंगा और संक्षिप्त करो क्योंकि तो मुझे ज्ञान पाना उन्होंने और संक्षिप्त की लेकिन अब बार जब वो आए तब वो बेहोश हो गया और चिकित्सकों ने कहा कि गड़ी दो गड़ी तो लहमान वो पांच पन्नों ने संक्षिप्त करके लाए पर पांच पन्ने बहुत ज्यादा थे चिकित्सकों ने का पांच पन्न कब पढ़ पाओगे तो मरा अभी मरा और संक्षिप्त करो उन्होंने और संक्षिप्त किया तब वो पांच शब्द लेके आए लेकिन तब वो आदमी बिल्कुल मरने के बाजार पे था पांच तक नहीं कह पाए उसके काम में एक शब्द कह पाए वो बहुत था लेकिन तब उसने सुना भी नहीं होगा कोई कहता है उन्होंने कहा परमात्मा कोई कहता है मोक्ष निर्माण कुछ भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आदमी जिंदगी भर जो जुटाता था एक हाथ कहता था कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी जिंदगी जी कभी इसकी व्यवस्था में गांव गवा देते है लक्ष्यहीनता ही जीवन है हाँ ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हो, लेकिन नहीं कह सकते इसीलिए कि लक्ष्य होता है सदा भविष्य में लक्ष होता है सदा भविष्य में और जीने होता है सदा अभी और अभी और भविष्य का कोई कोई मेल कहीं नहीं होता कह सकते हैं कि जीवन ही लक्ष्य है लेकिन वो लक्ष्य की भाषा खतरनाक है क्योंकि लक्ष्य का ख्याल होता है आगे कभी होगा जो और जीवन है अभी लक्ष्य होगा कहीं संवे और जीवन में यह उन दोनों के बीच कोई मेल नहीं कहे तो कह सकते हैं हर जाना है कहने लेकिन खतरनाक है कहना तो वो पुराना भाव फिर ख्याल मिल और दूसरी बात जो आप कहते हैं लक्ष्यहीनता मृत्यु नहीं नहीं बस लक्ष्य की खोजी ही मृत्यु और लक्ष्य की खोज में जीवन खोजा था ये हमें लगता है ये हमें लगता है क्योंकि हमारी जो धारणा वो ये है कि जब तक लक्ष्य का तनाव हमें खींचने को ना हो तब तक विकास होगा ही नहीं एक छोटी सी कहानी को आपको ख्याल में को एक रात टांग से विदा हुआ है अकबर के दरबार से सीढ़ियों पर तो अकबर उसे छोड़ता है और सीढ़ियों से तो हाथ पकड़ कर रोक लेता अकबर की आंखों में आसती और वो उससे कहता है कि तू कैसा अद्भुत आदमी है पृथ्वी को तेरे जिसका कभी कोई हुआ है संगीत मन में सवाल उठता है कि भी बेहतर किसी ने गाया बजाया होगा और कल जब मैं बड़ा चिंतित होती हूँ की रात मुझे एक और ख्याल आया हो सकता है तूने भी किसी से सीखा कोई तेरा गुरु हो तेरा कोई गुरु है ंसून का मेरे गुरु ही जिनसे मैंने सीखा वो ही अभी तो अकबर ने कहा कभी उन्हें बोला दरबार में और हम इन सुने तांसून का युग मुश्किल क्योंकि वे तब नहीं गाते जब कोई कहीं की गाओ किसी को सुनना हो तो तब सुनना पड़ता जब वे गाते क्योंकि वे कहते हैं जब किसी ने कहा गाव तब कैसे गाया गा जा सकता है? किसी ने कभी कहू करो प्रेम तब तक प्रेम किया जा सकता फिर अभिनय हो सकता है प्रेम नहीं हो सकता तो वो नहीं गाते नहीं हम गए कहने से कभी गाते कैसे होगा उनका मैं पता लगाता हूं कब गाते जब गाते तब हम चले चोरी से सुनना पड़ेगा क्योंकि हो सकता हम सामने जाएंगे बंद कर सुनना पड़ेगा उनको छिप छिप के मैंने सीखा और सच तो ये है कि सीखना सब छिप छिपके होता है वो इतना मामला है कि आमने सामने थोड़ी होता है एकदम छिप छिप के होता है किनारे किनारे से बच के होता है और जो लोग आमने सामने देखने के आदि होते हैं वो कभी नहीं सीख पाते वो होता है और जो लाइन सी पढ़ने के आदि होते वो चुप जाता है उसने कहा छिपके और सांसुद ने कहा कि पता लग गया है वो तो तीन चार दिन विराट उठते हैं मुना के तट पर रहते हैं उन तो झोपड़ी के पीछे हम छुप जाएंगे रात दो बजे जब वो गायेंगे तब सुन लेंगे शायद अकबर के हिस्से सिर्फ कि किसी सम्राज ने चोरी से और किसी फकीर का गीत सुना हो जाता है। अकबर छिप गया दो बजे रात रास्ता और एक दो मित्र और तीन बजे के करीब हरिदास ने गाना शुरू किया वो अपने सारे तो रहे और झोपड़ी में नाच रहे फिर गीत बंद हो गया वो स्नान करने चले गए रथ में वापिस लौटे महन तक अकबर कुछ बोला नहीं सीढ़ों पर उसने कहा तानसिंह से कि मैं तो सोचता था कि कुछ से श्रेष्ठ कौन हो सकेगा हमने बड़ी मुश्किल उठा तू तो कुछ भी नहीं है लेकिन इतना फर्क क्यों उसमें सांस का कि मैं गाता हूं बजाता हूं कोई लक्ष्य है का क्या है? ख्याल वो गाते हैं और बजाते हैं और खत्म हो गई ये बात कुछ का क्या है? वो मालिक है, मैं गुलाम वो तो जो लक्ष्य वो मेरी गुलामी बना हुआ है वो जो मुझे मिलना चाहिए वो मेरी नजर मेरे प्राण तो उसमें लगे यहाँ मेरा प्राण ही नहीं जब मैं बजा रहा हूं तब मेरे मुर्दा हाथ बजा रहा मेरे प्राण तो वो जो मिलेगा उसमें जो आंखों में दिखेगा जो आदर जो सम्मान जो धन जो प्रतिष्ठा उसमें है तो मैं बिल्कुल मुर्दा बजाता हूँ उनका बजाना बड़ा जीवन तो है क्योंकि कुछ पढ़ा भी नहीं न किसी को आंख का सवाल है ना किसी के सम्मान का तो अकबर ने कहा फिर वो बजाते ही क्यों है? क्योंकि हम कैसे सोच सकते कि ऐसा भी कोई आदमी हो जो बिना कारण बजाता हो तो प्राणचंद ने कहा कि मैंने उनसे कभी पूछा उन्होंने मुझसे ये कहा कि दो तरह का बजाना एक तो वो बजाना है जिसके बजाने से आनंद मिलने की कल्पना है और एक वो बजाना है जो आनंद के मिलने से निकलता है एक वो बजाना है जो आनंद के मिलने से निकलता है क्योंकि वो आनंद की तो बचेगा ना तो फिर बजेगा कुछ होगा तो एक तो वो विकास शिविर से बुखार से भरा हुआ जो लक्ष्य के टेंशन से पैदा हुआ वो वैसे ही जैसे कोई किसी बैल को गले में रस्सी बांध के खींच रहा है तो बैल खींच रहा है और बैल ये भी कह सकता है कि अगर कोई रस्सी में नहीं खींचेगा तो फिर बैल चलेगा कैसे तो बात ठीक है बैलगाड़ी में नहीं चलेगा एक नहीं, जंगल में बैल का अपना एक चलना भी है तो बैलगाड़ी का कोई लेना देना नहीं तो एक फीवर डेवलपमेंट है हमारा जिसमें बुखार है और आगे का लक्ष्य रस्सी की तरह बढ़ा हुआ है तो वो हमें खींचे और हम विकास कहते हैं विकास नहीं ये सिर्फ बुखार विकास तो वो है जो अत्यंत चेहरे जिसमें आगे को खींच दे रहा पीछे को ढकके नहीं दे रहा बल्कि फूल खिल रहा है क्योंकि कली फूल बनोगी ही करोगे क्या उस तरह से जो विकास होता है वो भी एक विकास है वो इसलिए नहीं होता कि आगे कुछ मिलना बल्कि जो हमें मिलता जाता है वो हमारे भीतर नए नए फूल खिलाता चला जाता है जो जो होता चला जाता है वो नए नए फूल खिलाता जाता है फूल खिलते हैं लेकिन उन फूलों के खिलने की कोई कामना नहीं है कोई एम्बिशन नहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं कोई फूल तो खिलते हैं विकास तो होते ही है बल्कि मैं मानता हूँ यही विकास है क्योंकि तो इसमें बुखार नहीं है अत्यंत स्वस्थ और शांत और शालीन और आदमी को ख्याल है ये की विकास जो है वो तनाओ से होगा और वो गलत शिक्षक अच्छा नहीं समझते कह सकते हैं आप ऐसा नहीं, नहीं समझते तो फॉलो करें ये तो, तो मैं कह नहीं रहा नहीं लेकिन अल्टीमेटली नहीं हाँ हाँ फॉलो करें ऐसा नहीं लक्ष्य नहीं मिलेगी न मैं कहता हूँ मिलेगी हजार तो लाख गुण हो मिलेगी और बीमार नहीं होगी स्वस्थ होगी सहज होगी सरल होगी एक तो ऐसा भी है कि कली को जबरदस्ती भी खोल के फूल बनाया जा सकता है तो कोई कठिनाई नहीं आप पकड़ के खोल दें तो भी कली खिल जाएगी तो भी फूल मैसे लेकिन वो भी कली जो खिलती है वो फूला इन तो दोनों में बुनियादी सर्च है एक फूल के खिलने में सहज और एक फूल की कलियों को जबरदस्ती खिला देने में हो सकता है धोखा हो जाए पर तो आप नहीं, नहीं कि आप कुछ लक्ष्य दूधा को एक छोड़ के जो आप दुनिया वो मैं ये कह नहीं था मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिवरिश आदमी दुनिया को कुछ दे ही नहीं पाता सिर्फ अपने जीवर को संक्रमित कर जाता है लेकिन उस पे उसके पहुँच उसके बाद एक बिगड़ सैक्रीफाई होता की आप अपने हाँ मैं आपकी बात समझा असल में सेक्रीफाइस बहुत गंदा शब्द है त्याग समझी बहुत बेहुदा। और जब आप कहते हैं त्याग तभी आप दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं जब आप कहते हैं सेक्रीफाइस तभी आप हावी होना शुरू हो जाते हैं नहीं वैसी सहज खिली हुई प्रतिभा भी बहुत कुछ देती है लेकिन देने में कोई सेक्रीफाइस नहीं है दोनों में भी आनंद ही और मैं ये कहता हूं कि देने को सेक्रीफाइस बनाना ही गलत है और अगर सेक्रीफाइस करके देना पड़े और दुख से देना पड़े तो मैं मानता हूं जो दुख से दिया जाता है वो कभी आनंद पैदा नहीं कर सकता वो बहुत गहरे में दुख की ही प्रतिध्वनियों को बढ़ाता चला जा लेकिन जो आनंद से दिया जाता है और आनंद से ही दान हो सकता है लेकिन तब दान बिल्कुल मूक और तब दान देने वालों को पता भी नहीं कि मैंने दिया होगा कि दान देने वाला दान डाता तो बनेगा ही नहीं तो ऐसा तो सवाल ही नहीं है अनुग्रहीत होगा उसका जिसने ले लिया क्योंकि उसके आनंद को बचने का मौका नहीं था ना किसी ने बांट लिया जब आप फूल के किनारे से निकलते और आप तो अगर तो हो अगर उसकी सुगंध आपको मिल गई अगर फूल कह सकते हो अनुग्रहित होगा धन्यवाद देगा धन्यवाद नहीं तो ऐसा भी हो सकता से कोई सुगंध गिरती रहती कोई पहचाना तो धन्यवाद दे सकता है जो महानतम दान है वो त्याग से नहीं होता वो आनंद से होता है लेकिन हम सब इतने दुखी लोग हैं कि हम आनंद की भाषा नहीं समझ पाते हम त्याग की भाषा समझ पाते तो मां अपने बेटे से कहती है कि तू अपने त्याग कर मेरे लिए उसने त्याग किया अपने पति के उसका पति त्याग कर रहा है बेटों के लिए बेटे त्याग कर रहे हैं बहनों के लिए सारी दुनिया एक दूसरे के लिए त्याग कर रही है और एक चक्कर पैदा हो गया और उसने सब कुछ मेरा मानना ये है कि एक एक व्यक्ति का सबसे बड़ा काम यह कि वो आनंदित हो जाए और उसके आनंद से बहुत कुछ बटेगा चारों तरफ फैल जाएगा चारों तरफ लेकिन न तो त्याग होगा और न त्याग का खतरा होगा क्योंकि जिस आदमी ने त्याग किया वो आपको टॉर्चर करेगा बड़ा अगर माँ ने कहीं ये कहा जिंदा नहीं रहने त्यार तुझे दूध पिलाया तुझे बड़ा किया तू रोया तेरा सब सेवा की तरफ मैंने त्याग किया तो पहली तो बात ही माई नहीं हाँ बोल तो मैं उनसे कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ जो कहा जाए वो नहीं जो अनुभव भी किया जाए वो भी नहीं है असल में त्याग का अनुभव ही गलत बात है अगर मेरे आनंद हुआ तो बात क्या है त्याग कहाँ है अगर मैंने दो घंटे जाके किसी फूल पर पानी डाला और वो मेरा आनंद था तो त्याग नहीं है और अगर मैं जिसे प्रेम करता हूं उसके पास रात भर बैठा रहा वो बीमार है तो त्याग नहीं है त्याग क्या है? मेरा आनंद है और वो जो आप कहते हैं तो एक्सट्रीम सेल्फिशनेस बिल्कुल ही ठीक कहते हैं असल में अगर प्रत्येक व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो जाए तो दुनिया की सब बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मजा ये है कि कोई स्वार्थी तक नहीं तो परार्थी होना तो बहुत मुश्किल ही मामला है और परम स्वार्थ में सब परार्थ हल हो जाता है सहज जी कि जब मैं परम स्वार्थ में उतरता हूं तो मैं करूंगा क्या मैं अपना आनंद ही खोजूंगा न्यान रहे कि जिस दिन भी मैं अपने आनंद को जीने लगता हूं उस दिन मैं आनंद ही बांटूंगा करूंगा क्या दुखी आदमी दुख बांटता है चाहे कहे कुछ भी क्योंकि जो हमारे पास है वही हम बांट सकते हैं और कुछ बांट भी नहीं सकते तो, ऐसा ऐसा सोचता हूं लक्ष्य से मुक्त त्याग से मुक्त स्वार्थ परार्थ की भाषा से मुक्त सिर्फ जीने के आनंद में प्रफुल्लित ऐसा व्यक्ति अगर खिले तो उसकी सुगंध बहुत बटेगी क्योंकि उसमें सुगंध होगी इसमें तो सुगंध हो, तो हो ही नहीं सकती जिसको आप कह रहे उससे बहुत दान मिलेगा लेकिन हमारी जो दुनिया है जो हमने बनाई है दुख पर खड़ी है और दुखी चित्त आधार है और दुखी चित्त सिर्फ दुख की भाषा में सोच सकता है पहचान नहीं पाते जैसे कि महावीर है वो नग्न खड़े हो गए तो जैन ग्रंथों में लिखा है जैन गुरु समझाते हैं उन्होंने बड़ा त्याग किया कपड़े छोड़ दिए धन छोड़ दिया दौलत छोड़ दिए उनकी बात नहीं महावीर को नग्नता इतनी आनंद रही होगी कि अगर वो कपड़े पहनते तो वो क्या होता हाँ। महावीर को नग्न होना ऐसा आनंदपूर्ण रहा कि छूट गए कपड़े अब लोग कह रहे हैं कि क्या किया वो वो लोग कह रहे हैं जो नंगे खड़े होने में कोई आनंद नहीं देख पा रहे वो ठीक कह रहे हैं कि उन्हें तो नंगा खड़ा होना बड़ा दुख हो जाए और ये नंगा खड़ा हमें लग रहा है कि त्याग किया ये हमें लग रहा है और महावीर ने अगर महल छोड़ दिया तो हमें लग रहा है कि बारी क्या किया क्योंकि महल क्योंकि हम तो उस महल की कामना की बैठे की नहीं जाए और महावीर को हो सकता है कि महल की दीवाने कारागृह बन गई हैं और वह आदमी सिर्फ कारागृह से निकल पा और महावीर से जब किसी ने कहा कि आपने इतने छोड़ा तू उनका छोड़ा कोई आदमी अपने घर का कचरा बाहर फेंक देता है तोड़ हम नहीं कहते उसने कुछ छोड़ा जो मुझे कचरा दिखने लगा वो छूट जो मुझे आनंद पूर्ण था वो मैं पे अपना अपना आनंद अपना अपना आनंद और अगर आनंद नहीं है तो खतरनाक है वो आदमी खतरनाक आदमी अगर क्या किया तो वही मैं कह रहा हूँ आदमी का सवाल नहीं है अगर वो आनंद नहीं है उनका अपना आनंद है उनका रहते हाँ अगर वैसा है तो गांधी खतरनाक आदमी है समझे <laughs> ना।, ना वो गर्दन पकड़ लेंगे सर तो बहुत सताएंगे वो तो कई को सताएंगे तो गुरु लोग इस तरह सता रहे मैं बता रहा में उतना त्याग किया वो साथ पकड़ गर्दन पकड़ लेते हैं कमजोर गए थे वो हमको गद्दी पर बैठाओ बिठाइए हाँ बिल्कुल बिल्कुल <laughs> वो क्या होती है वजह से हो गया से कैसे आई आपका प्रयास था या से सब वही मैंने कहा वही मैंने, मैंने आखिरी बात मान लेना तो वो जो मैंने कहा ना कि मेरा प्रयास तो एक ही था कि जो मैं नहीं जानता हूं वो न मानू किसी को पकड़ू ना किसी बात को सबसे न मान लू किसी विचार को स्वीकार ना करू जिससे मैं न जान लू मानूंगा नहीं कितनी प्रयास था अच्छा मानूंगा नहीं तो हाथ से सब चीजें छूट गई हाथ खाली हो गए क्योंकि तो सब हाथ मान्यता से भरे पूरी खोपड़ी हमारी मान्यता से भरी लड़की मुझे प्रेम करती थी यूनिवर्सिटी में था उसने मुझे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहूं मैंने कहा तू कर सकती लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं क्योंकि मैं किसी को पत्नी नहीं मान सकता मेरा भरोसा नहीं तुछे, मैं तुझे पत्नी नहीं मान सकता क्योंकि ऐसी कठोरता मैं कर ही नहीं सकता कि तुझे पत्नी मांगो मैं तुझे गुलाम नहीं बना और मैं कोई भरोसे का हाथ भी नहीं आज तो कहता हूँ कि प्रेम और कल अगर प्रेम न रहा तो कह दूंगा कि नहीं जिस दिन नहीं होगा उस दिन नहीं कहूंगा कि है। नहीं आज तू कहती तो है ठीक है तो फिर और कल विदा हो सकते फिर वो दोबारा लौटेंगे <laughs> <नहीं। laughs> क्योंकि हम तो सारा मानता पर सारा जो मामला है ना पक्का भरोसा करके आगे का इंजाम करके सिक्योरिटी करके हमारे सब विश्वास भी सिक्योरिटी से है भगवान को मानो मोक्ष को मानो नर्क को मानो कर्म को मानो सब सिक्योरिटी से है पाप को मानो पुण्य को मानो तो कोई सुरक्षा मान नहीं मानी और वो विस्फोट जो आया वो असुरक्षित होने से आया वो जो टोटल इनसिक्योरिटी पैदा हुई उससे आया क्या था ये कहना बहुत मुश्किल मामला है कि वो क्या वो क्या ऐसे ही जैसे की एक झगड़े पर एक पत्थर रखा हो और पत्थर को हम तोड़ डाले और पत्थर बिखर के फूट जाए अलग हो जाए और झरना फूट पड़े पीछे से जो कि था ही, जो कि है ही सब सबने और हमने जो मान्यता वो पत्थरों की तरह चारों तरफ से उस झरने को रोके हुए और अगर हम तैयार हो जाएं मान्यता के त्याग को बिलीफ को तो पत्थर हट जाते हैं और झरना फूट है और वो झरना कैसा इतनी मुश्किल नाम ला जिससे कि किसी आदमी ने आंखें न हो उसके और उसने प्रकाश ना देखा और वो पूछने लगे प्रकाश और कोई आदमी उसने कहे कि घर में दिया जला है नहीं और दिए में सब दिखाई पड़ता है वह आदमी कहने लगे तो सब ठीक है लेकिन दिया जला का मतलब क्या है प्रकाश उसका मतलब क्या है तो मैं एक कहानी निरंतर कहता हूं रामकृष्ण रामकृष्ण राम कहते थे तो गया है अपने मित्र के खर, वो अंधा है। उसने खीर बनाई है और ने बरेली में मुझे खीर का तो तो तो तो पता नहीं है दूध का भी मुझे पता नहीं है तुम कहते दूध से बनी और एक नया प्रश्न कराऊंगा दूध क्या है उन्होंने कहा दूध दूध बिल्कुल सफेद होता शुभ मैं शुभ्रता मुझसे मैं डाल दिया मैं तो मर गया वो खीर तो वही रही दूध भी वही रहा शुभ्रता क्या है कुछ ऐसा समझाओ कि मैं जरा समझ जाऊं। तो एक एक मित्र ने कहा कि बगुला देखा है कभी तो वो अंदर आदमी उसने वो कहता बगुला देखा है कभी तो बगले की तरह सफेद पंख बस वैसी सफेद उस समझे आदमी जहां को आंसू आ गए उसने कहा कर दी बगुला देखा है कभी बगला तो देख ही नहीं बगला तो कभी देखी नहीं कुछ ऐसा बताओ अंधे का मजाक मत करो कुछ ऐसा बताओ कि मैं से जाऊं। तो एक मित्र पास आया उसने हाथ उठाया होगा मेरे हाथ में हाथ फेर अब तो ना आता कुछ हाथ पर हाथ फेरा उसने उसने कहा मतलब क्या है स्पर्श हो रहा है तुम्हारे हाथ का सुडौल है बहुत तो उसने कहा बगले की गर्द नहीं सी होती सुडौल हाथ की तरह अंधा खड़े होकर नाचने लगता उसमें गया जान गया कि दूध कैसा होगा सुडोन हाथ की तरह ना बिल्कुल पहचान गया है कि दूध कैसा होता है सुडोल हाथ की तरह होता है उसमें मित्र कहने लगे छुना कर छुना कर ये बात मुस्कर ये तो और मुस्कर हो नहीं तो ठीक था कि तू तो जानता था कि नहीं जानते ये तो और झंझट हो गई हम कुछ ना समझा पाए असल बात यह है कि विस्फोट का है अनुभव और ऐसा अनुभव जिसके लिए कोई पैरल जीवन में नहीं है जीवन में नहीं में होता है क्षण में होता है बिल्कुल ही एक क्षण में धीरे धीरे कभी भी नहीं इसीलिए विस्फोट कह रहा हूं एक्सप्लोजन कहने का कारण ही को लिखना है कोई ग्रोथ नहीं है ऐसा धीरे धीरे होता है क्योंकि धीरे धीरे वो चीजें हो सकती हैं जो खंड खंड की जा सके जैसे प्रेम धीरे धीरे नहीं हो सकता और धीरे धीरे जो वो प्रेम नहीं सिर्फ लाइकिंग हाउस और लाइकिंग अक्सर लफ समझ ली जाती है लव का तो विस्फोट ही होगा धीरे धीरे जो होता है वो सिर्फ पसंद है तो धीर धीरे वो धीरे धीरे एक आदमी के साथ रहते उसे पसंद करने लगते हैं और जिन लोगों ने विवाह ईजाद किया उन्होंने इसी तरकीबाद किया कि दो दो, को साथ कर वो धीरे धीरे पसंद करने लगेंगे और दूसरों के साथ का उपाय मत दो ताकि उनको पसंद करना ही पड़े इसलिए दूसरे की पत्नियों से दूसरों की लड़कियों से मिलने का उपाय बंद कर दो ताकि सांस रहना पड़े साथ रहने से संग हो संग से पसंद पसंदगी हो पसंदगी से प्रेम मालूम होने लगे और तो विवाह के बाद प्रेम मालूम होते नहीं क्योंकि विवाह के बाद एक ग्रोथ है जो पसंद की है प्रेम तो एक विस्फोट है जो एक क्षण में घट जाता है मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ और ऐसा ही ज्ञान भी एक विस्फोट है जो एक क्षण में घट जाता है ऐसा नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा अज्ञान कम होता चला जाता है और एक दिन आप पाते हैं की अब अज्ञान कम होते होते ज्ञान आ गए ना नहीं होता जब मैं माचिस जलाता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि पहले थोड़ा अंधेरा बाहर जाता है फिर और थोड़ा अंधेरा बाहर जाता है फिर और थोड़ा अंधेरा बाहर है। ऐसा नहीं होता माचिस जलने का अंधेरा नहीं है इसमें इस इतना ही विस्फोट है लेकिन विस्फोट क्या है ये विस्फोट करके ही जानना पड़े इसमें सात होगा तो उसके मैं कहता हूं उनका भी दस पांच को लेकर दस पंद्रह दिन कहीं भी कांड नहीं चलते भाई विस्फोट की प्रतीक्षा कर सकता है बिल्कुल बोलिए मेरी सारी कोशिश वो है मेरी सारी कोशिश वो है कि वो विश्व का बस हो जाएगा ऐसी कोई चीज हो सकती फिर तो वो करनी ही पड़े कोई तो हो और वो हो सकती बिल्कुल बल्कि तैयारी है हमारे भीतर सबके और नहीं हो पा रही इससे हम बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि कोई चीज कोई झरना भीतर से फूटना चाहता और सब तरह से पत्थर का बाजिए और वो झरना हमारी जिंदगी है और जितनी सभ्यता बोलती जाती है उतने पत्थर चले और वो झरना तब तक इतनी सभ्यता पागल करती है आदमी को सभ्यता आत्महत्या लाती है है क्योंकि वो झरना कहता है कहते हैं निकलने दो और हम सब दबाते चलेगा तो पत्थर क्या है ये समझाया जा सकता है वो हमारी पहचान है और पत्थर हट जाए तो विस्फोट होगा लेकिन वो होगा तो ही ख्याल ना आता उसके खाल नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।